मेरा भया मंदरा सांग इंटरनेशनल इंडिया डिस्कोर्स नंबर फोर्टीन पहला प्रश्न आप सदा अनुभव पर जोर देते मैं सब कर चुका हूँ पूजा पाठ योग ध्यान व्रत उपवास और कुछ वर्षों तक पुराने ढपका साधु भी रह चुका मगर इस सब अनुभव से कुछ मिला नहीं अब मैं क्या करू मैं अनुभव पर तो निश्चय ही जोर देता हूं लेकिन अनुभव और अनुभव में भी भेद अनुभव अभिनय मात्र भी हो सकता है तब ऊपर से तो लगता है अनुभव से गुजरे और भीतर से कोई अनुभव घटा नहीं कोई कोरी मुद्राओं से गुजर सकता है तुम मुस्कुरा सकते हो और हृदय में मुस्कुराहट ना हो तो तुम्हें लगेगा मुस्कुराहट के अनुभव से गुजर गए और हाथ कुछ सुबास लगेगी नहीं तुम रो भी सकते हो अभिनेताओं को नाटक के मंच पर रोते देखा आंसू भी टपक सकते झरझर आंसू टपक सकते और लगेगा कि तुम अनुभव से गुजरे रोने के लेकिन अगर तुम्हारे हृदय से आंसू न आ रहे तो अनुभव से तुम नहीं गुजरे अक्सर ऐसा हो जाता है कि हम थोटी प्रक्रियाओं से गुजरते हैं और उसको अनुभव मान लेते हैं फिर हाथ कुछ लगेगा नहीं मैंने सुना है एक अद्भुत व्यक्ति हुआ वह बड़ा व्याकरण था साठ साल का हो गया उसके पिता उसे रोज समझाते पिता बूढ़ा हो गए थे कोई अस्सी वर्ष के कि अब तो तू राम की सुध ले अब तो प्रभु का स्मरण कर मंदिर कब जाएगा तू भी बुआ होने के करीब आ गया साठ साल पूरे हो गए वो व्याकरण विद सदा एक ही बात करता कि बार बार क्या नाम का राम लेना आप तो जानते हैं मैं व्याकरण का क्या तो हूं बार बार राम का नाम लो या बहुवचन में एक दफे राम का नाम लो काम हो जाएगा एक बार जाऊंगा समग्रता से नाम ले ना वर्ष दिन बेटे का मनाया जा रहा था बाप ने उसे फ्री याद दिलाई की आज तो तू मंदिर जाही आज प्रभु का स्मरण कर उसके बेटे ने कहा की आपको मैं देख रहा हूँ जीवन भर से मंदिर जाते प्रभु का स्मरण करते पूजा पाठ करते कुछ होता दिखाई पड़ता नहीं ऐसे ही मैं भी जाऊंगा आऊंगा ये धक्के थाने से क्या सहारे जाऊ हुआ एक दिन और अगर आप कहते हैं आज ही चला हूं तो आज जाता हूं लेकिन गया तो गया फिर बैठो प्रतीक्षा मत करना एक बार नाम लूंगा बाप को तो कुछ समझ में आया नहीं वो क्या कह रहा है उसने तो बात मजाक में ही ली कहा जा नाम ले बेटा मंदिर में गया और कहते हैं एक ही बार नाम लिया राम और नाम लेते ही गिर गया और समाप्त हो गया उस व्याकरण का नाम था भट्टोजी दीक्षित एक ही बार नाम लिया इसको कहते अनुभव मगर समग्रता से लिया होगा रोए रोए से लिया होगा कुल कण पुकारा होगा सो सोस स्मरण से भर गई होगी सब दां पर लगा दिया होगा कह के गया था एक बार नाम लूंगा और अब प्रतीक्षा मत करना अब राम में जा रहा हूं तो अब की दुनिया में वापस क्या लौटना बाप तो मजाक ही समझे थे क्योंकि बाप तो जीवन भर नाम लेते रहे थे तो मैं तुमसे कहता हूं अनुभव अनुभव में देर बाप का भी अनुभव था मंदिर में पूजा करने का प्रार्थना करने का रोज गए थे रोज वैसे ही वापस लौट आए थे कुछ बदला ना था कुछ नया ना हुआ था कुछ स्पर्शी नहीं हुआ था धूल भी नहीं झड़ी थी इन दोनों अनुभव का भेद ख्याल में लो और जब मैं अनुभव पर जोर देता हूं तो मेरा मतलब भट्टो जी दीक्षित वाला अनुभव ऐसी छोटी प्रक्रियाओं से कुछ ना होगा कि चले मंदिर घंटा बजाए पूजा कराए एक औपचारिकता है रोज बैठ के अपने एक कोने में स्नान के बाद राम का जब कर लिया इससे कुछ भी ना होगा अपने को समग्रता से उड़ेलोगे तब कुछ होगा राम का नाम असली बात नहीं है असली बात अपने को समग्रता से उड़ेलना फिर तुमने राम को पुकारा कि कृष्ण को पुकारा कि रहीम को पुकारा किसको पुकारा इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता वे तो सब नाम गौ परमात्मा का कोई नाम नहीं है लेकिन समग्रता से पुकारा बस बात हो जाएगी तुम कहते हो मैं सब कर चुका हूँ पूजा पाठ योग ध्यान व्रत उपवास और कुछ वर्षों तक साधु रह चुका हूँ तुमने कुछ भी नहीं किया तुम भट्टो जी दीक्षित के पिता हो न तुमने पूजा की है न पाठ किया है न योग किया है न ध्यान किया है न व्रत किया ना उपवास किया कुछ भी नहीं किया करते तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि हाथ खाली रह जाते ऐसा कभी हुआ नहीं आग में हाथ डालोगे तो जलेगा ही जल पियोगे तो तृप्ति होगी कोई कहे कि मैंने आज में हाथ डाला और हाथ जला नहीं तो एक ही बात है साफ कि इसने आग की तस्वीर में डाला होगा आग में हाथ नहीं डाला होगा आपकी तस्वीर आग जैसी लगती है आग नहीं इसने आग शब्द लिख लिया होगा कागज पर और उसको हाथ में रख लिया होगा लेकिन आग शब्द कागज पर लिखा हुआ अंगारा नहीं बनता तुम शब्दों से खेलते रहे हो शास्त्रों से खेलते रहे हो अनुभव ऐसे नहीं होता पंडित तुम हो गए हो मगर प्रज्ञा का ऐसे जन्म नहीं होता नहीं बात है प्रज्ञा पंडित सस्ता है दो कौड़ी का है बाजार में मिलता है कोई भी खरीद सकता है पंडित होने से सस्ता दुनिया में कोई दूसरा काम नहीं क्योंकि तो पंडित आज शब्द से खेलता है सिर्फ शब्द से शब्द का धनी हो जाता है शब्द के संबंध में सारी जानकारियां ले लेता है आग शब्द की विपत्ति जानता है किस धातु से बनी है सारे आग शब्द का इतिहास जानता है किन, -किन भाषाओं से गुजरा है ये शब्द इसमें क्या क्या अर्थ रंग भाव भंगिमाए ली है सब जानता है मगर आग से इसका कोई परिचय नहीं मैंने सुना है एक युवक एक युवती के प्रेम में था बिल्कुल पागल था मगर युवती थी उसकी तरफ कुछ ध्यान नहीं देती थी बहुत दिनों तक उसके पीछे चक्कर लगाने के बाद भी जब कोई नतीजा नहीं निकला और युवक पूरी तरह निराश हो गया तो एक दिन उसने से साफ साफ बात कर लेने का निश्चय किया और हिम्मत करके उससे कहा निष्ठुर पत्थर दिल अब मुझे तो सही की सवाल करना बोल जवाब देगी पूछू पूछो युवती ने लापरवाही से कहा तो फिर यह कि क्या तू जानती है कि प्रेम किससे कहते और क्या तूने कभी किसी से प्रेम किया है इसके जवाब में युवती ने एक बड़ा संदूक खोलकर दिखाते हुए कहा यह पूरा संदूक जिन पत्रों से भरा पड़ा है वे प्रेम पत्र इन अनेक युवकों के फोटो भी यह सब फोटो तो जैसे दिलफेंक युवकों के ही और इस संदूक में एक दर्जन के करीब अंगूठिया भी यह सब मुझे भेट में मिली इतना कहने के बाद उस युवती ने युवक से पूछा आप तू ही बता प्रेम के मामले में कौन ज्यादा जानता है तू ज्यादा अनुभवी है या मैं तुम्हारी संदूक में भी तुम कहते हो सब है पूजा पाठ योग ध्यान, व्रत उपवास साधुता लेकिन कुछ कमी रह गई कुछ मौलिक भूल हो गई कहीं तुम पहले चरण पर चूक गए चले तो तुम बहुत लेकिन दिशा कुछ गलत थी चले भी बहुत पहुंचे कहीं नहीं क्योंकि चलने का एक ही प्रमाण है मेरे पास पहुंचो पहुंचना ही प्रमाण है फल से परीक्षा होती है हो वृक्ष की और कोई परीक्षा नहीं है तुम कहो मैंने आम बोए और नीम लग गई तो एक ही बात है जो सिद्ध होती कि तुमने नीम ही बोई थी आम समझ के बोई होगी मगर बोई नीम क्योंकि नीम के कड़वे फल नीम में ही लगते आम के पौधे में नहीं लगते फल में पहचान है वृक्ष की तुम कहते हो ये सब मैंने किया इतने अनुभव से गुजरा कुछ हुआ नहीं और आप अनुभव पे जोर देते तुम्हारा ये अनुभव अनुभव नहीं है थोथा है नपुंसक तुम फिर से लौट के विचार करो सच में तुमने पूजा की कब थी पूजा याद है कैसे की थी पूजा पूजा के क्षण में तुम्हारे भाव कहा थे जब तुम मंदिर में झुके थे परमात्मा की प्रतिमा के सामने तब तुम वहां थे सच वहां थे या कि बाजार में थे या कि दुकान पर पहुंच गए थे या की ग्राहकों से मोलतोल कर रहे थे तुम वहां थे जब तुम झुके थे या पास में खड़ी कोई सुंदर स्त्री कोने से देख रहे थे तुम वहां थे जब तुम झुके थे कि तुम्हारा ख्याल लगा था कि जूते छोड़ा याँ के बाहर कोई चुरा न ले जाए अक्सर लोग जब मंदिर में झुकते उनका ध्यान जूतों पे लगा होता कि कोई जूते ना ले जाए इससे तो मुसलमान ही बेहतर अपना जूता अपने साथ ही रखते तुम देख तो, मुसलमानों की नमाज में छपी हुई तस्वीरें देखते हो सब अपने अपने जूते अपने सामने रखे और उसी जूते को सिर झुका रहे सोच रहे खुदा की बंदगी हो रही तुम्हारी पूजा तभी पूजा है जब तुम्हारा हृदय झुके तुम्हारा भाव झुके जब तुम सच में ही झुक जाओ पूरे पूरे झुक जाओ जब तुम वही हो उस क्षण के अतिरिक्त तुम्हारा कोई अस्तित्व कहीं और न हो तुम समग्र रूप से वहाँ उपस्थित हो उस उपस्थिति में पूजा फिर तुमने भूल कौन से चढ़ाए ये गौन है कि नहीं चढ़ाए ये भी गौन है हाथ में थाली का दिया जला था कि नहीं जला था ये भी गौन है जब हृदय का दिया जला हो तो थाली के दिए महत्वपूर्ण नहीं रह जाते लेकिन हृदय के दिए की तो फिक्र ही नहीं है थाली का दिया जल रहा है थाली का दिया जल रहा है और तुम्हारी आरती उतर रही स्वभाव तो तुम सोचते हो आरती करते करते थक गए, और आरती एक बार तुमने नहीं की अब क्या कहा चलो कुछ और करें, तुम वही के वही जिस ढंग से तुमने आरती की थी उसी ढंग से तुम ध्यान करोगे जिस ढंग से तुमने ध्यान किया उसी ढंग से योग करोगे तुम वही के वही तुम्हारे हाथ की चीजें बदलती जाएंगी तुम नहीं बदलोगे तुम सभी अनुभवों से गुजर जाओगे और कोरे के कोरे खाली के खाली और एक और उपद्रव तुम्हारे सिर में बैठ जाएगा कि कुछ नहीं होता सब अनुभव करके देख लिया तुम कहते हो कुछ वर्षों तक साधु भी रह लिया अब साधु भी कोई कुछ वर्षों तक रहता है साधुता फली ना होगी साधुता सहजता से उमगी ना होगी साधुता एक ढोंग एक पाखंड रही होगी ऊपर से आवरण स्वीकार कर लिया होगा सोचा होगा चलो ये भी करके देख ले सब तो करके देख ही लिया अब ये भी करके देख ले क्या बना बिगड़ा जाता है कुछ हाथ नहीं लगाता, अपने घर वापस लौट जाएंगे और फिर तुम घर लौट ही आए जो आदमी घर लौटने का ख्याल लेकर गया है वो लौट ही आएगा जिसमें पीछे अपने सीढ़ियां लगा रखी है वो उतर ही जाएगा तुम्हारी साधुता क्या थी वह भी वैसी थी जैसी तुम्हारी पूजा थी जैसा उपवास था मैं तुमसे कहना चाहता हूँ अनुभव का अर्थ बाहरी उपचार नहीं है अनुभव का अर्थ आंतरिक अनुभव आंतरिक अनुभूति आंतरिक भावों अनुवाद है कुछ भी नहीं हुआ है तुम्हें अभी तक अब तुम ये भ्रांति छोड़ दोगे तुम्हें अनुभव हुआ नहीं तो ये तुम्हें अटकाएगी अगर मैं तुमसे कहूंगा ध्यान में उतरो तुम कहोगे सब करके देख चुका मैं तुम्हें समझाऊंगा पूजा करो तुम कहोगे मैं सब करके देख चुका और तुमने कुछ भी करके नहीं देखा लाभ तो नहीं हुआ तुम्हारे करने से एक हानि हो गई अब तुम कुछ और करने को उत्सुक नहीं रह जाए इस बात को तुम्हारे हृदय में गहरा बैठ जाने दो कि तो तुमने अभी तक कुछ नहीं किया तुम्हारा किया धरा सब मिट्टी में गया है तुम आशा से शुरू करो तुम कोरी किताब पर लिखना शुरू करो फिर से समझो फिर से शुरू करो बीच में अपने ज्ञान को मत लाओ क्योंकि तुम्हारे पास ज्ञान कुछ भी नहीं तुम ऐसे समझो जैसे छोटे बच्चे हो की खोज का भाव फिर से जगा है तुम पीछे से पर्दा गिरा दो अतीत को भूल ही जाओ विस्मत कर दो उससे कुछ लेना देना नहीं उतने दिन व्यर्थ गए अब उन दिनों को आने वाले भविष्य को भी व्यर्थ मत करने दो अब तुम फिर से सीखो और इस बार बाहर की विधि पर जोर मत दो इस बार अंतर विधि पर जोर दो मैं तुमसे नहीं कहता कि मंदिर में जाकर झुको। मैं तुमसे कहता हूं जहां झुकने का भाव आ जाए वहीं झुक जाना फिर मंदिर हो होगी मस्जिद की गिरजा हो होगी गुरुद्वारा की बाजार हो होगी दुकान वृक्ष हो सामने की आकाश जहां झुकने का भाव आ जाए वहां झुक जाना तुम्हें कभी झुकने का भाव नहीं आता सुबह सूरज को उगते देखकर झुकने का भाव नहीं आता सूरज उग रहा है यहां और तुम चले मंदिर की तरफ इससे बड़ा मंदिर और कहा पाओगे इससे ज्यादा रोशन मंदिर और कहा है इतना विराट प्रकाश सामने आ रहा है और तुम अभिभूत नहीं होते तुम्हारे भीतर रोमांच नहीं होता सुबह के सूरज को उगते देखकर तुम्हारे भीतर कुछ नहीं उगता तो मंदिर में क्या ठाक होगा आदमी के बनाए हुए मकानों में क्या होगा रात तारों से भरी आकाश की चादर तारों से सजी और तुम्हारा मन नहीं होता कि झुक जाओ इस विस्मय के समक्ष इस रहस्य को पी हाथ जोड़ने की आकांक्षा नहीं जपती इन तारों से नमस्कार कर ले इन तारों से थोड़ी गुफ्तु कर ले थोड़ा संवाद हो जाए दो बातें हो जाए जयराम जी हो जाए तारों को देख के तुम नहीं झुके गीता के सामने झुक रहे आदमी के छापे खाने में छपी किताब के सामने झुक रहे इतनी बड़ी विराट किताब आकाश की खोली और उस उसपे सब हस्ताक्षर परमात्मा के ये सब जानकार उसकी लिखावट इनको पढ़ो इनको गुनो मैं तुमसे कहता हूं भाव की फिक्र लो और भाव के बहुत क्षण आते 24 घड़ी में ऐसा मौका जरूर आता है एक आता जब अंतर्भाव उठता है छुप छा कैसा अद्भुत है जगत भाव उठता है एक कृतज्ञता का भाव उठता है धन्यवाद देने का मन होता है पता नहीं किसे धन्यवाद दे किसने बनाया है यह सब रहस्य नाम भी नहीं हो उसका कुछ उसको पाती भी लिखनी है तो उसका पता भी नहीं झुकने का मतलब क्या होता है झुकने का मतलब ये होता है कि हमें पता नहीं कि तू किस दिशा में हमें पता नहीं तेरा नाम क्या है हमें पता नहीं तेरा ठिकाना क्या है हमें पता नहीं कि तू है भी या नहीं मगर जो दिखाई पड़ रहा है वो इतना विस्मपूर्ण है कि तू जरूर होगा कि तू होना ही चाहिए ये जो संगीत बज रहा है तेरा ये जो विस्तार फैला है तेरा ये जो इतनी सुनियोजित अर्थ जगत की व्यवस्था चल रही अर्थपूर्ण सुसंगत लैबक ये जो नृत्य हो रहा है उत्सव हो रहा है तो जरूर कहीं इसमें छिपा होगा हम झुकते तुझ अज्ञात के प्रति तुझ अनाम के प्रति ऐसा जब तुम झुकोगे तो पूजा वो मंदिर में जो तुम घंटी बजाते हो वो पूजा नहीं वो पूजा का ढोंग है पूजा का क्षण तो कहां घंटी खोजने जाओगे पूजा का क्षण कोई बंधा बनाया क्षण थोड़ी तो उठे सुबह स्नान किया और चले मंदिर की सात बजे पूजा कर लेनी परमात्मा शाश्वत है समय का उससे कोई संबंध नहीं बनता और परमात्मा सहज जो खुद भी सहज होते हैं उन्हीं का जोर बैठता है तो तुम प्रतीक्षा करो जब कभी सहज प्रार्थना का छाया जाए झुक जाने मुसा एक जंगल से गुजरते थे और उन्होंने एक आदमी को झुके देखा सांझ हो गई थी सूर्यास्त हो रहा था वो आदमी गढ़ दिया था उसकी भेड़ें भी उसी के पास पास में मैं करती घूम रही थी और वो उन्हीं के बीच में बैठा प्रार्थना में लीन था आवाज की तरफ हाथ जोड़े हुए थे उस बड़ी मस्ती में बातें कर रहा था मूसा भी ठिटक गया उसके पीछे क्या कह रहा जो सुनो तो मूसा बहुत घबरा गया। ये कोई प्रार्थना वो आदमी कह रहा था कि हे प्रभु तू बहुत अकेला होगा वह मुझे पता है कभी कभी जब रात अकेले होता, कैसा भय लगता तुझे भय नहीं लगता तुझे भय लगता होगा मैं आने को राजी तू मुझे बुला ले मैं सजा तेरे साथ रहूंगा तेरी छाया बन जाऊंगा और कभी कभी तुझे भूख भी लगती होगी और कोई भोजन देने वाला नहीं होता होगा मैं तेरा भोजन भी बना दूंगा मुझे भोजन बनाना भी आता है और मैं तुझे खूब नहलाऊंगा धुलाऊंगा पता नहीं किसने तुझे नहलाया धुलाया कि नहीं जू पड़ गई होंगी मेरी भेड़ों में जाती मगर देख लो मेरी भेड़ो को एक एक की सफाई कर देता हूं रात तेरे पैर भी दबा दूंगा थक जाता होगा इतना विराट तेरा विस्तार है इसका निरीक्षण करते करते थक जाता होगा रात तेरे पैर भी दबा दूंगा तेरे कपड़े भी धो दूंगा तू जो कहेगा सब कर दूंगा तू मुझे उठा ले तू मुझे बुला ले मूसा के बर्दाश्त के बाहर हो गया जब उसने कहा कि तेरी जू भी बीन दूंगा मूसा ने कहा ठहर ना समझ ये प्राशना कैसी प्राशना? बहुत प्रार्थना तो, तो आप जानते हैं कि मैं तो गड़िया हूं पढ़ा लिखा नहीं शास्त्र का मुझे क्या तमीज संस्कार जैसी चीज मुझ पर कोई पड़ी नहीं खुद ही बना ली भेरों से बात करता हूं उतनी मेरी भाषा है उसी भाषा को ठीक परमार्जित करके परमात्मा से बात कर लेते आप मुझे सिखा दे तो मूसा ने ठीक ठीक यहूदियों की जो प्रार्थना है वो सिखाई बड़े प्रसन्न थे मूसा के एक भटके हुए आदमी को रास्ते पर लाए और जब उस आदमी को छोड़कर मूसा चले तो जैसे ही एकांत आया जोर से एक आवाज आकाश से गूंजी के मूसा मैंने तुझे भेजा था कि तू लोगों को मेरे पास लाना तू तो लोगों को मुझसे दूर करने लगा मेरा प्यारा पुनः उससे की प्रार्थना छीन ली शब्द नहीं सुने जाते हैं भाव सुने जाते तू वापस जा क्षमा मांग उससे प्रार्थना सीख मुसा तू कब गए भाग गए उस गंगली को पकड़ा उसके चरणों में गिरे और कहा मुझे क्षमा कर दे भाई मैंने जो कहा उसे वापस ले दो परमात्मा की नजरों में तेरी प्रार्थना स्वीकार हो गई हमारी प्रार्थना भी स्वीकार नहीं हुई तू जैसा चाहे वैसा ही कर और मुझे क्षमा कर दे मुझसे बड़ी धूल हो गई यह कहानी मधुर प्रीतिकर अनूठी सहज स्वाभाविक तब पूजा का अनुभव होता है अभी तो तुम्हारी पूजा इतनी ऊंची है मैंने सुना है एक नगर में कुछ लोगों ने मिलकर एक मंदिर बनाया सोचे किसकी मूर्ति स्थापित करें खूब विचार करने के बाद ट्रस्टियों ने यही तय किया कि राम की मूर्ति स्थापित करें। तो राम की मूर्ति स्थापित कर दी थोड़े से लोग मंदिर आने लगे जो राम को मानते थे लेकिन जो कृष्ण को मानते थे वो मंदिर नहीं आए। तो उन्होंने सोचा कि राम की मूर्ति हटा के कृष्ण की मूर्ति स्थापित करें। तो कृष्ण की मूर्ति स्थापित की तो राम को मानने वालों ने आना बंद कर दिया कृष्ण को मानने वाले आने लगे फिर उन्होंने सोचा कि शिव की मूर्ति स्थापित करें। ऐसे में हर साल मूर्तियां बदलते गए और हर साल आने वाले बदलते गए मगर संख्या वही थोड़ी थोड़ी रही उन्होंने सोचा कि मूर्ति हटा दे मंदिर को मस्जिद बना दे तो मंदिर को मस्जिद बना दिया तो हिंदुओं आना बंद कर दिया मुसलमान आने लगे मगर संख्या वही की वही रही वे तंग आ गए वे चाहते थे सारा गांव आए वे चाहते थे सब आए उन्होंने बुढ़े बुजुर्ग से सलाह ली कि हम क्या करें उसने कहा तुम्हें होटल खोलो उन्होंने होटल खोली और सब आए ऐसी मजेदार दुनिया यहाँ मंदिर मस्जिद के बीच झगड़ा है होटल में सब जाते होटल खोल दी होगी नाइट क्लब बना दिया होगा स्विमिंग पूल डाल दिया होगा सब आने लगे हिंदू भी आए मुसलमान भी आए ईसाई भी आए सिख भी आए पारसी भी आए जैन भी आए बौद्ध भी आए फिर कौन फिक्रता करता है फिक्र राम की कृष्ण की सब आए गलत में सब राजी अद्भुत ये दुनिया और सही में बड़े विवाद झूठ में सब संगी साथी सत्य में बड़े संप्रदाय उपद्रव करना हो सब इकट्ठे हो जाते प्रभु को स्मरण करना हो कोई इकट्ठा नहीं होता तुम किस मंदिर में गए थे कहा तुमने पूजा की तुम किस मस्जिद में गए कहा तुमने प्रार्थना की ये सब आदमी के बनाए हुए खेल इनके जाल को अनुभव मत समझ लेना परमात्मा से संबंध जोड़ना है थोड़ा प्रकृति से संबंध जोड़ो वही एकमात्र मंदिर वही असली मस्जिद है परमात्मा से पहचान करनी है तो उसका जो निर्माण है उससे अपने हृदय को आंदोलित होने दो थो। संवादित होने दो तुम्हारे भीतर हवाओं का सुर बजने लगे वृक्षों की हरियाली उतरे फूलों की लाली आए चांदारों की रोशनी जगह तब तुम जानोगे पूजा क्या है मैं उस अनुभव की बात कर रहा हूं तुम्हारे अनुभव की बात नहीं कर रहा हूं तुम्हारी पूजा के थाल सब व्यर्थ हैं और झूठे तुम्हारे ओठों से आए शब्द सब सीखे हुए तुमने परमात्मा के सामने झुक के कभी सीधी सीधी बात की है जैसा ये गड़बिया कर रहा है, सीधी सीधी बात आमने सामने नहीं तुम्हारी बात उधार है मैंने सुना है मुल्ला नसुद्दीन एक स्त्री के प्रेम में था उसको रोज एक प्रेम पत्र लिखता था स्त्री भी हैरान थी बड़े अद्भुत प्रेम पत्र लिखता था फिर प्रेम टूटा तो उस स्त्री ने मुल्ला ने जो अंगठ दी थी उसे वापस की मुल्ला ने कहा और अगर तकलीफ ना हो तो मेरे प्रेम पत्र भी वापस दे दो उसने लेकिन प्रेम पत्र तुम क्या करोगे उसने कभी तुम न पूछो आपको को मेरी जिंदगी तुम्हारे साथ खत्म थोड़ी हो गई अभी प्रेम पत्र मुझे फिर लिखना पड़ेंगे अब सच बात तुम्हें बता दो तो मामला खत्म ही हो गया कि प्रेम पत्र मैं खुद नहीं लिखता हूँ पंडित से लिखवाता हूँ इनका पैसा देना पड़ता है इन मुफ्त नहीं अब फिर से खर्चा करना पड़ेगा ये तो मुझे दे दो यही मैं दूसरे नाम से चला दूंगा तीसरे नाम से चला दूंगा इनसे तो जिंदगी भर काम चल जाएगा इतने पत्रों से एक प्रेम के अनुमाल कितने प्रेम कर लेंगे लेकिन जब तुम किसी पंडित से प्रेम पत्र लिखवाओगे तो झूठा नहीं हो जाए तुमने प्रार्थना भी तो पंडित से सीखी है वह भी झूठी हो गई तुम्हारा अपना कुछ भाव पैदा होता है या कि तुम बिल्कुल रेगिस्तान हो तुम्हारे भीतर भाव का कोई मरुद्धान नहीं कोई झरना नहीं बैठा तुमने वेद से सीख ली प्रार्थना तुमने कुरान से सीख ली प्रार्थना ये प्रार्थनाएं काम नहीं पड़ेंगी ये तुम्हें असली अनुभव नहीं ले जाएंगे तुम्हें अपनी प्रार्थना को जन्म देना होगा तुम्हें अपनी प्रार्थना बनना होगा तुम जब बनोगे अपनी प्रार्थना तब सुनी जाएगी तब अनुभव होगा ऐसी ही तुम्हारी बाकी भी सब बातें तुम कहते हो योग भी कर चुका ध्यान भी व्रत उपवास भी तुमने कुछ नहीं किया उपवास का अर्थ समझते हो उपवास का अर्थ होता परमात्मा के पास होना उपवास उसके पास बैठना भूखे मरने से मतलब नहीं होता ऐसा अक्सर हो जाता है कि उसके पास बैठे बैठे भोजन की याद नहीं आती भोजन भूल जाता है। असली उपवास में भोजन नहीं होता ध्यान में परमात्मा ध्यान में होता है लेकिन परमात्मा इतना ध्यान में होता है कि देह की शुद्ध बुद्ध भूल जाती उस दिन भोजन की याद नहीं आती ये उपवास तुम जब उपवास करते हो तो ठीक उल्टा ही होता है तुम्हारे उपवास को उपवास नहीं कहना चाहिए इसलिए तुम्हारे पास दूसरा शब्द है अनशन अनशन करते हो तुम आज भोजन नहीं लेंगे मगर देखा जब आदमी उपवास का तय करता अनशन करने चलता है, तो क्या करता है कल भोजन नहीं लेना आज रात के डटके ले लेता है कल तक की कमी आज पूरी कर लेता है ये कोई उपवास है और कल तुम दिन भर क्या करोगे तुम सिर्फ भोजन की ही याद करोगे और क्या करोगे भूका आदमी और करेगा क्या भूखे होने से तुम परमात्मा के पास कैसे बैठ सकोगे परमात्मा के पास बैठने से कभी कभी भूल जाता भोजन लेकिन भोजन को छोड़ने से कोई परमात्मा के पास नहीं पहुंचता देखना कितनी सीधी सीधी बात है और किस तरह आदमी ने उल्टी कर ली हम महावीर ने उपवास किए थे क्योंकि डूब गए ध्यान में अंतरवास हो गया भीतर पहुंच गए बाहर की याद ना रही दिन आया कब दिन गया कब कुछ पता न चला कब सुबह हुई कब सांझ हुई कुछ पता न चला डूबे मस्ती में भीतर तो डूबे ही रहे मस्ती में किसको पता चले कब भूख लगी कब प्यास लगी दिन बीत गए ये उपवास है लेकिन दूसरे जो नकलची हैं, जो अनुकरण करने वाले उन्होंने देखा कि महावीर ने आज भोजन नहीं किया वो बैठे वो यही देखते रहते हैं कि कौन क्या नहीं कर रहा है आज महावीर ने भोजन नहीं किया और महावीर बड़े मस्त मालूम हो रहे तो उन्होंने निष्कर्ष लिया कि भोजन न करने से ये मस्ती आ रही बस यही तर्क की भूल हो जाती और ऐसा लगता है ऊपर से कि ठीक मालूम हो रहा है कि आज महावीर मस्त है और भोजन नहीं किए साफ है कि भोजन न करने से मस्ती आ रही चले वो भी उन्होंने कहा हम भी उपवास करेंगे ऐसी मस्ती तो हो भी चाहिए तो उपवास कर लोगे मस्ती तो नहीं आएगी थोड़ी बहुत रही होगी मस्ती वो भी चली जाएगी भूखा आदमी क्या मस्त होगा खाक मस्त होगा मस्ती से उपवास आ सकता है उपवास गौन है मस्ती प्रमुख है लेकिन उपवास से मस्ती नहीं आ सकती महावीर नग्न हो गए वो मस्ती में घटी घटना इतने सरल हो गए इतने निर्दोष हो गए जैसे छोटा बच्चा होता कब वस्त्र गिर गए पता नहीं रहा कब वृक्षों पशु पक्षियों जैसे हो गए पता नहीं रहा इतने सहज इतने स्वाभाविक इतने नैसर्गिक इतने एक रस हो गए जगत गिर गए वस्त्र अगर ठीक से समझो तो कोई चेष्टा करके इस तरह की नग्नता नहीं ला सकता है। क्योंकि चेष्टा में तो निर्दोष हो ही नहीं पाओगे और वही हो रहा है जनमुनि नग्न हो जाती मगर बड़ी चेष्टा से पांच सीढ़ियां से पूछो महावीर ने कभी पांच सीढ़ियां पूरी की पांच सीढ़ियां हैं पहले इतने वस्त्र रखो वस्त्रों में परिग्रह कर दो सीमित फिर लंगोटी रखो फिर एक ही लंगोटी रखो से धीरे धीरे धीरे धीरे अभ्यास करते करते करते एक दिन ऐसा आएगा जब तुम सारे वस्त्र छोड़ दोगे इसमें करीब करीब जीवन लग जाता है। यह अभ्यास से आई हुई नग्नता है और महावीर की निर्दोषता से आई हुई नग्नता को तुम पर्यायवाची समझते हो तो तुम बिल्कुल अंधे हो महावीर को नग्नता का अनुभव हुआ है और ये सज्जन जो जैन मुनि बन के बैठ गए इनको सिर्फ नंगेपन का अनुभव हो रहा है ये बड़ी अलग बात है महावीर ने दिगंबरत्व जाना दिगंबर शब्द का अर्थ प्यारा है उसका मतलब होता आकाश ही जिसका वस्त्र हो गया और ये सज्जन जो अभ्यास कर रहे हैं ये सिकड़ो सिकड़े बैठे इन्होंने अभ्यास कर लिया ये सब सर्कस है इसी सर्कस में अभ्यास होता है आदमी कोशिश करके अभ्यास कर लेता तो लोग रस्सियों पर चलना भी सीख लेते तो कोई नग्नता कोई कठिन बात नहीं तुम तो कहते हो मैं साधु भी हो चुका जैसे साधु कोई होने की बात है। और फिर ना भी हो चुके जैसे ये कोई ऊपर से ओढ़ने की ये ओढ़ ली उतार दी, थी जैसे तो ओढ़ ली नहीं जैसे तो उतार दी। साधुता अंतरात्मा कैसे उतारोगे कैसे चढ़ाओगे ये रंग ऐसा नहीं कि चढ़े तो उतर जाए ये कोई कच्चा रंग नहीं है चढ़ता है तो चढ़ता है हां लेकिन ऊपर से चढ़ा लिया तो कितनी देर खींचोगे थोड़े बहुत दिन में लगेगा भाई कुछ सार तो हो नहीं रहा साधु भी बन के बैठ गए कहा है मोक्ष लक्ष्मी जैन शास्त्र कहते हैं जब मोक्ष की लक्ष्मी मिलेगी बैठे हैं आंख बंद किए मगर आंख बंद नहीं है थोड़ी थोड़ी खोली देख रहे हैं कि मोक्ष लक्ष्मी आती होगी अभी तक नहीं आई मोक्ष लक्ष्मी कहा सराय बैठे आंख बन के कितने देर से साधु बने बैठे और सब शास्त्र कहते हैं जब साधु बन के जंगल में बैठोगे तो आप आएंगी और नाचेंगी अभी तक नहीं आई बड़ी देर लगा रहे है। कहा है स्वर्ग का सुख अभी तक कोई किरण उतरी नहीं ये साधुता है तुम व्यवसाय करने चले तुम परमात्मा से भी चीजें खरीदने चले कुछ चीजें तो कम से कम बाजार के बाहर छोड़ो कुछ चीजें तो ऐसी रहने दो तो जो खरीदी नहीं जा सकती जिनके लिए जीवन दाव पर तो लगाना होता है तुम ये सारे पाठ जो तुमने कल तक सीखे थे गलत थे तोता तारत थे तो को रटवा देते हैं ना राम जब हो तो, तो राम ही राम जपता रहता रटे की बात है कोई तोते के हृदय में थोड़ी सांप होता मैंने सुना है एक तोता है पंडित के पास था खूब राम राम जपता था राम राम ही जपता रहता था दिन भर बड़ा भगत तोता था पड़ोस में एक महिला रहती थी उसने भी एक तोता पाला वो तोता गालियां बकता था वो बड़ी परेशान थी उसने पंडित जी को पूछा कि क्या करना ये बड़ी बेहूदी चीज में घल ले आई देखने में सुंदर था तो मैंने खरीद लिया और ये गालियां बकता है और ऐसे मौके पे बक देता है घर में मेहमान आए हो कि ये नहीं चूकेगा ये कुछ ना कुछ बीच में छेड़ देगा भद्द हो जाती और मैं उसको लाख समझाती हूं राम राम जपो मुझे गाली देता है राम राम जपना तो दूर मुफ्त जवाब देता है उस पंडित ने कहा तू तो एक काम कर ये मेरा तोता बड़ा भगत है ऐसा तोता मैंने नहीं देखा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठाता और जो राम राम की गुहार लगाता सारे घर को जगा देता है पास पड़ोस के लोगों को जगा देता फिर इसकी गुहार चलती रहती ये में जन्म का कोई बड़ा पहुंचा हुआ भगत तू ऐसा कर अपने तोते को यहां ले आ सत्संग का तो लाभ होता है ना इसको सांस रख दे कुछ दिन रह जाएगा सांस दोनों तोता सब ठीक हो जाएगा ये बड़ा ज्ञान है तोते को सुधार देगा पंडित का तोता तो नर था और उस महिला का तोता मादा था उनको एक ही पिंजरे में रख दिया मादा तोते ने दूसरे दिन गाली नहीं दी लेकिन नर तोता भी राम राम नहीं बोला पंडित थोड़ा हैरान हुआ उसने पूछताछ की कि क्या हुआ है भगत जी क्या हुआ उसने कहा क्यों राम राम जप इसीलिए तो राम राम जपते थे एक मादा चाहिए थी और मादा से पूछा तू क्यों चुप हो उसने कहा इसलिए तो गालियां बखते थे एक नर चाहिए था न तो राम राम जपने वाले को राम राम से कोई मतलब था न गालियां देने वाले को गालियां देने से कोई मतलब था दोनों के काम हल हो गए झंझट मिट गई भगत जी भगत जी न रहे तुम जब राम को स्मरण करते हो किसी आकांक्षा से तब तुम झूठ जब तुम्हारे भीतर कोई हेतु होता है तब तुम छूट अहेतुक स्मरण पूजा है पाठ है प्रार्थना अहेतुक स्मरण किसी और कारण से नहीं सिर्फ मस्ती से परमात्मा से और क्या कारण जोड़ना है उसका नाम ही पर्याप्त आनंद आयी और फिर तुमने सीखे हुए शब्दा रहे हो सीख हुए शब्दों को जाने दो और जो तो तुमने साधुता ली थी ले ली थी वो भी लोग में ली होगी कि चलो सब करके देख लिया आप साधु होकर देख इस तरह के लोग में यहां मत संन्यास ले लेना नहीं तो ये अवसर भी चूक होगी यहाँ तो संन्यास मस्ती से आए तो डूबना और इसी लोभ में यहाँ ध्यान मत करने लगना नहीं तो यहाँ भी चूकोगे। ये द्वार जो कि खुला द्वार है, ये भी तुम्हारे लिए बंद भी रह जाएगा तुम पे स्व निर्भर जल्दी मत करना पुरानी आदतें बड़ी मुश्किल से जाती तुम तो बैठना यहाँ ध्यान करने वाले लोग ध्यान करते हो नाचने वाले लोग नाचते तुम बैठना तुम प्रतीक्षा करो जरा जल्दी मत करना उठ नाचने मत लगना अन्यथा तुम्हारा नाच ऊपर ऊपर होगा बैठो गुनो सुनो नाचने वालों की भावभंगी देखो। और एक घड़ी आएगी जरूर जब तुम पाओगे कि भीतर तुम्हारे कोई नाच उठा एक तरंग उठी एक उमंग उठी एक लहर उठी उसी लहर के नाच में उठ पड़ना और नाचना तब तुम पहली दफा अनुभव करोगे मैं किस अनुभव की बात कर रहा हूं उस अनुभव को अनुभव करोगे पूछते हो अब मैं क्या करू यहां तो तुम प्रतीक्षा करो सुनो मुझे समझो मुझे बैठो यहाँ पास ध्यानी ध्यान करते हो उनके पास बैठो यहां की मस्ती को जरा तुम्हारे भीतर प्रवेश करने दो तुम जल्दी ना करो करने की जल्दी ना करो तुम पहले बहुत जल्दी कर चुके हो और उसी में चूक गए इस बार कुछ होने दो करना नहीं है होने दो इस बार ध्यान हो तो होने देना संन्यास हो तो होने देना रोकना मत बस करना भी मत रोकना भी मत मुझे मौका दो यह एक प्रयोगशाला है यहाँ सब मौजूद किया जा रहा है जो तुम्हें रूपांतरित कर सकता है तुम सिर्फ खुले भाव से यहाँ मौजूद रहो बस तुम्हारा खुला हृदय चाहिए इस ज्यादा की कोई अपेक्षा नहीं खुले हृदय में सब अपने से हो जाता है तुम जो समझते हो उपवास का अर्थ और उपासना का अर्थ वह मेरा अर्थ नहीं गुरु के पास बैठ जाना उपासना सूरज उगता हो उस उगते सूरज के पास तल्लीन हो जाना उपासना पक्षी गीत गाते हो आंख बंद करके उनके गीतों में लीन हो जाना डूब जाना उपासना जहा कहीं सुंदरी सत्य और शिवम का आविर्भाव होता हो वहीं आसन मार के बैठ जाना वहीं अपने हृदय के द्वार खोल देना निमंत्रण दे देना परमात्मा को और प्रतीक्षा करना उपासना निष्क्रिय प्रतीक्षा है अनाक्रमक प्रतीक्षा है चेष्टा शून्य चेष्टा है उपासना अद्भुत कीमिया है तुम्हारी चेष्टा से कुछ चीजें नहीं होंगी नहीं हो सकती उन चीजों का स्वभाव ऐसा है कि वे चेष्टा से नहीं हो सकती जैसे रात तुम्हें नींद नहीं आ रही हो। तो तुम जो भी चेष्टा करोगे उससे नींद आने में बाधा पड़ेगी सहयोग नहीं मिलेगा क्योंकि नींद चेष्टा से आ ही नहीं सकती सब चेष्टाएं नींद को तोड़ने वाली कोई तुमसे कहता है कि गिनो एक से लेके सौ तक गिनती फिर सौ से लेके नीचे की तरफ उतरो एक तक फिर एक से सौ तक जाओ तुम रात भर जाते रहोगे ऊपर नीचे थोड़ी बहुत नींद जो मालूम हो रही थी वो भी गवा दोगे क्योंकि सौ तक जाना फिर सौ से नीचे उतरना इसमें तुम्हें और जागरूकता की जरूरत पड़ेगी ये तो ध्यान का उपाय हुआ नींद का उपाय ना हुआ ये तो ध्यान की विधि है क्या करोगे तुम तो? तुम जो भी करोगे उसी से बाधा पड़ेगी क्योंकि कृत्य और निद्रा में विरोधा निद्रा कृत्य से नहीं आती क्रिया से नहीं आती तुम तो पढ़ रहो बिस्तर पर निढालोगे कुछ मत करो पड़े रहो जब आना होगा आ जाएगी तुम्हारे हाथ में नहीं तुम खींचतान के नींद को नहीं ला सकोगे तुम्हारी मुट्ठी में नहीं तुम्हारी पहुंच के बाहर जब आती तब आती हाँ इतना ही तुम कर सकते हो कि अपने को बचाओ मत अपने को उस स्थिति में छोड़ दो जहां नींद तुम्हें पकड़ सके इसी स्थिति को पैदा करने के लिए हम व्यवस्था करते हैं। क्या है हमारी व्यवस्था घर में जो कमरा सबसे ज्यादा शांत होता है उसमें आदमी सोता है पर्दे खींच देते हैं हम ताकि अंधेरा हो जाए अंधेरे में नींद के आगमन में सुविधा होती नींद बड़ी संकोची रोशनी में नहीं आती नींद जब बिल्कुल अंधेरा होता तब चुपचाप आती। जरा भी शोरगोल हो तो नहीं आती जब सन्नाटा हो तब आती फिर तुमने बिस्तर पर अपने को लेटा दिया है बिस्तर भी हम ऐसा बनाते हैं कि सुविधा हो क्यूँकि असुविधा रहे कोई तो नींद नहीं आती असुविधा में मन जागा रहता है एक कांटा गड़ रहा हो तो मन जागा रहता है सिर में दर्द हो तो मन जागा रहता है तो हम बिस्तर पर लेट गए कम्बल ओढ़ लिया है पर्दे गिरा दिए अंधेरा हो गया सन्नाटा हो गया कोई शोरगुल को नहीं दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी मगर ये कोई नींद लाने के उपाय नहीं है ये सिर्फ नींद को आने की सुविधा देना बस ऐसी ही उपासना भी है परमात्मा लाया नहीं जा सकता आता है अपनी मर्जी से आता है सिर्फ हम उपासना का आयोजन नहीं कर पाते जैसे नींद का आयोजन करते हो ऐसे ही उपासना का आयोजन करो सिर्फ अपने को छोड़ दो खाली मुक्त शांत निर्विचार एक विराम पैदा हो जाए फिर कहा तुमने अपने को छोड़ा इससे फर्क नहीं पड़ता परमात्मा के लिए कोई जगह ऐसी नहीं जहां वो न पहुंच जाए तो किसी मंदिर मस्जिद में विशेष रूप से जाने की जरूरत नहीं है हाँ मंदिर मस्जिद में जाने का एक उपयोग हो सकता है अगर और कहीं शांत स्थान ही न मिलता हो इसलिए मंदिर मस्जिद बनाए गए थे उनके बनाने का एक ही आधार था कि बाजार है भीड़भाड़ है शांति नहीं है एक स्थान जहां कोई जाके शांत हो जाए जैसे नींद का एक कमरा होता ऐसी उपासना का एक भवन वहां लोग स्वच्छ होके जाएंगे ताजे होके जाएंगे स्नान करके जाएंगे शांति होगी वहां बाजार की भीड़भाड़ भाड़ ना होगी लोग जोर जोर से बात नहीं करेंगे वहां ज्यादा सुविधा होगी कि कोई आदमी विराम में ठहर जाए बैठ जाए उपासना यानी शांत होकर बैठ जाना आसन मार दिया बैठ गए निमंत्रण दे दिया कि प्रभु तू आ खींचता नहीं की जा सकती तुम उस कांचल पकड़ को उसे खींच नहीं सकते मगर इतना ही हो जाए तो काफी अपने आप आ जाता है आना ही चाहता है तुम जितने आतुर हो तुमसे ज्यादा आतुर परमात्मा है तुमसे मिलने को तुम्हारी आतुरता तो कुछ भी नहीं तुम्हारी आतुरता तो बस नाममात्र की आतुरता है काम चलाओ है कुनकुनी आतुरता है परमात्मा प्रतिपल आतुर है सब से तुम्हें घेर लेना चाहता है तुम्हें हृदय से लगा लेना चाहता है मगर तुम मौका नहीं देते और तुम्हें हृदय से भी लगा ले तो तुम छूट छूट जाते सिर्फ अपने को शिथिल छोड़ो शांत छोड़ो कहीं भी ये पक्षी बोल रहे हैं, किसी वृक्ष के नीचे बैठ कर शिथिल छोड़ दो ये धूप तुम्हारे सिर पर पड़ती ये हवा का झोंका आता ये पक्षी बोलते ये सब परमात्मा का ही आगमन है ये उसकी ही पगध्वनिया ये उसके ही इशारे हैं उपासना बड़ा प्यारा शब्द है जापान में झाजेन का जो अर्थ है वही उपासना का अर्थ है झाजेन का अर्थ है बैठना और कुछ न करना उपासना का भी यही अर्थ है बैठना और कुछ न करना कृत्य के कारण ही हमारे चित्त में चिंताएं पैदा हो जाती कृत्य के कारण वहा शुरू हो जाता है। कृत्य के कारण तरंगे उठने लगती और जब कुछ कृत्य नहीं करना सब तरंगे शांत हो जाते तो उपासना को तुम कृत्य मत मानना अक्रत्य, चेष्टा मत मानना चेष्टा रहितता, कुछ पानी की वासना नहीं है उपासना सिर्फ अपने को हाथ में छोड़ देना है परमात्मा के जैसे कोई जल की धार में अपने को छोड़ दे और जल की धार उसे बहा ले चले ऐसे जीवन की धार में अपने को छोड़ देने का नाम उपासना है कहने की भी बहुत जरूरत नहीं कुछ बोलने की भी बहुत जरूरत नहीं हां कभी कभी बोल सहज उठाए तो उठने देना मगर सहज बोल और तुम चकित हो गए ये बात जान के जरूरी नहीं कि सहज बोल में अर्थ हो कभी कभी भीतर से हो सकता है सिर्फ नाद उठे जैसे तुमने शास्त्रीय संगीतज्ञों को कभी आलाप भरते देखा हो ऐसा ना तो उठे ईसाइयों में एक छोटा सा संप्रदाय है उनकी एक प्रक्रिया है ग्लासोलालिया, बड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है उपासना जिसको समझनी हो उसे ग्लासोलालिया समझनी चाहिए छोटा सा संप्रदाय बहुत थोड़े से लोग उसको मानने वाले क्योंकि तो वो बड़ा पागल जैसा मालूम पड़ता है उस संप्रदाय को मानने वाला शांत बैठ जाता है और प्रतीक्षा करता है फिर भीतर से कुछ आवाज उठनी शुरू होती भीतर से। उठाता नहीं ऐसा नहीं कि तुम उठाओ कि राम राम राम राम या ओम ओम कुछ उठाता नहीं भीतर से प्रतीक्षा करता कुछ उठे आ कुछ भी उठे अनगल उठे।, उठे उठने देता है बोलने लगता है असंगत अर्थहीन ध्वनिया पैदा होती, पागलपन लगेगा जो भी दूसरा देखेगा वो कहेगा ये क्या प्रार्थना हो रही तुम पागल हो गए ये हिंदू की प्रार्थना है कि मुसलमान की कि ईसाई की, की ये किसी की भी नहीं मैं इसको देववाणी कहता हूं ये एक विशेष ध्यान है और मस्ती छाने लगती तुम बोलते नहीं तुमसे कोई बोलता है तुम सिर्फ माध्यम बन जाती आदमी डोलने लगता है मस्ती से भरने लगता है बड़ी मादकता आ जाती घंटों बिज जाते हैं पता नहीं चलता कि समय कहां गुजर गया मगर सिर्फ एक हिम्मत उसमें रखनी पड़ती है कि लोग पागल समझेंगे ये सहज उद्घोष होगा लोग तो पागल निश्चित समझेंगे लोग तो समझेंगे दिमाग गया ये क्या कर रहे हो मगर अगर तुम स्थान खोज सको अपने लिए तो मैं तुमसे कहूंगा यही असली उपासना है और तुम चकित हो जाओ एक घंटे भर की देववाणी के बाद तुम ऐसे पाओगे जैसे नहाए जन्मों जन्मों के बाद ऐसे ताजे हो गए हल्के हो गए जैसे हो को पर लग गए जैसे जमीन में कोई कसिश ना रही चलोगे और ऐसा लगेगा कि तुम में कोई भार नहीं मस्ती से एकदम शांत हो जाए शांति नहीं शीतल भी हो जाएगा एक भीतर शीतलता घनी होगी तुम पाओगे न मालूम कितना बोझ मस्तिष्क से गिर गया, कितनी व्यर्थ की बातें जो सिर में चलती थीं नहीं चल रही हैं आज आज भागदौड़ नहीं रहेगी आज तुम्हारे प्रत्येक कदम में एक शालीनता होगी एक प्रसाद होगा तुम इसे करो और देखो इसको मैं अनुभव कहता हूं मैं तुम्हें बता नहीं सकता जैसे मैंने कहा आ ऐसा मत करने लगना कि मैंने कहा आ करना जो हो वही होने देना कभी सार्थक शब्द भी निकल आएगा कभी निरर्थक शब्द भी आएगा मगर तुम उसके नियंता मत होना तुम उसे गहरे अचेतन से उठने देना पहले तो तुम भी चौंकोगे जब उठेगा तुम भी डरोगे एक भय व्याप्त हो जाएगा कि ये क्या हो रहा है गए काम ये बंद होगा कि नहीं फिर इसको चलने देना है कि नहीं ये स्वाभाविक भय है कि ये उठना है हम तो उठा नहीं रहे फिर चलते ही रहा काम पत्नी भी आके सामने खड़ी हो गई और ये नहीं रुका फिर क्या करोगे तो आदमी दबाने की कोशिश करता है उसके ऊपर बैठ जाना चाहता है दबा के कैसी झंझट में पड़ना ठीक नहीं ये तो बिल्कुल शुद्ध विक्षिप्तता है तुम अपनी बॉस सी विक्षिप्ताओं को दबाए बैठे उसी के कारण तुम विक्षिप्त हो उन्हें निकल जाने दो, दो दो, उन्हें उन्हें उड़ जाने दो हवा में, उन्हें मुक्त कर दो। और तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर पहली बार स्वास्थ्य का अनुभव हुआ। एक घंटा अगर कोई सहज उपासना में बैठ जाए सिर्फ बैठा रहे कुछ करे ना और जो हो होने पे तो एक तो गिलास ला लिया महत्वपूर्ण प्रक्रिया है उपासना के लिए दूसरी प्रक्रिया है इंडोनेशिया में लातिहान वह भी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है ग्लासोलालिया में ध्वनि को आने देने पर जोर है। और लातिहान में मुद्राओं को शांत आदमी खड़ा हो जाता लातिहान में बैठता नहीं खड़ा होता ताकि मुद्राएं ठीक से हो सके सिर्फ खड़ा रहता है शांत छोड़ देता अपने को परमात्मा के हाथ में सब तरह से शिथिल कर देता अपने को कह देता जो तुरी मर्जी हो कर्ष अचानक पाता है कि एक हाथ ऊपर उठा अपना ही हाथ ऊपर उठते देखना बिना उठाए घबराने वाला है मुद्रा बनने लगी यह शरीर डोलने लगा जैसे बीन बजने लगी और सांप नाचने लगा नाच पैदा हो जाता है मुद्राएं बनती है सिर घूमने लगता है आदमी चक्कर खाने लगता है कुछ भी हो सकता है सब कुछ संभव है लगता है फादने लगता है या कभी कुछ भी ना हो शांति खड़ा रहे कुछ भी ना हो वो भी हो सकता है एक घंटे भर का लातिहान, और तुम पाओगे जिससे सारे शरीर में जहां जहां ऊर्जा में अवरोध थे सब पिघल के बह गए एक घंटे भर बाद तुम पाओगे तुम्हारा शरीर ठोस नहीं तरल एक अद्भुत नृत्य से तुम गुजर गए मगर इसमें भी लोग तुम्हें पागल कि ये क्या हो रहा इसमें तो जो प्रयोग यहां चल रहे हैं उनको जो लोग बाहर से देखने आ जाते हैं वो समझते हैं कि सब पागलपन हो रहा है ये क्या हो रहा ये कैसा ध्यान ये कैसी पूजा ये कैसी प्रार्थना क्योंकि उनके पास बंधे ढांचे वो उन्हीं ढांचों को सोच के आए कि कुछ ऐसा हो रहा होगा कि बाबा मुर्गानंद बैठे होंगे और अपनी माला फेर रहे होंगे यहाँ कोई बाबा मुर्दानंद नहीं यहां जीवन अपनी पूरी तरंग में, अपनी पूरी मस्ती में अपने पूरे आल्लाद लोग यहाँ सोच कर आ जाते हैं कि लोग बैठे होंगे बिल्कुल अपने झाड़ों के नीचे सूखे साथ जिनसे जीवन जा चुका है झरने सूख गए ऐसे लोगों को लोग महात्मा कहते और जब इन महात्माओं के चेहरे बिल्कुल पीले पड़ जाते पीतल जैसे हो जाते तो वो कहते हैं देखो कैसी स्वर्ण जैसी आभा प्रकट हो रही जब ये महात्मा बिल्कुल सूख के हड्डी हड्डी हो जाते वो कहते हैं ये है त्याग तपस्या ये है महिमा तुम खुद भी मूड हो तुम्हारी मूलता के कारण तुम्हारे महात्मा भी मूड तुम्हारे पीछे चल रहे हैं तुम जिस बात की प्रशंसा करते हो वही करने लग जाते यहां हम किसी की धारणाएं तृप्त करने को नहीं यहां तो हम जीवन के प्रयोग कर रहे हैं यहां तो जो सहज नैसर्गिक है उसको सुविधा दे रहे हैं कि प्रकट उपासना का मेरे लिए यही अर्थ है जो होने देना तुम तरल हो जाना तुम कठपुतली हो जाना और सब धागे उसके हाथ में छोड़ देना वो नचाए तो माचना वो रुलाए तो रोना वो गवाए तो गाना वो जो करवाए सो करना और वो कुछ न करवाए बिल्कुल बुद्ध बना के बिठा दे तो बुद्ध बने के बैठे रहना अपनी तरफ से न करना इसे मैं दोहराता हूं फिर फिर अपनी तरफ से कुछ भी ना करना क्योंकि तुम इतने धोखेबाज हो कि तुम ये सब काम अपनी तरफ से कर सकते हो लातिहान में किसी के हाथ पाओ में मुद्राएं आ रही अब तुम खड़े देख रहे हो तुम सोचते हो कि मामला क्या हम क्यों खड़े सबको कुछ ना कुछ हो रहा है कोई क्या कहेगा कि उन्हें कुछ भी नहीं हो रहा तुम भी अपना हाथ पैर हिलाने लगे मटकाने लगे बस तुम चूक गए सबके भीतर से ध्वनिया उठ रही तुमने देखा हम ही चुप बैठे रहे तो बुद्धू मालूम होते अब जब पागलों के साथ हो गए तो पागल ही हो जाने में सार तुम भी उठाने लगे ध्वनि तुम चुप गए और बाहर से देखने वालों को दोनों बातें एक सी मालूम पड़ेंगी क्योंकि बाहर से कोई भेद नहीं किया जा सकता कौन अभिनय कर रहा है कौन अनुभव कर रहा है इसका बाहर से कुछ भेद नहीं किया जा सकता मगर तुम्हें अपने भीतर तो साफ पता चलता रहेगा कि ये अनुभव है या अभिनय अगर अभिनय है छोड़ दो अभिनय से कोई परमात्मा तक न पहुंचा है न पहुंच सकता है अनुभव से पहुंचता है तीसरा प्रश्न आंख को निर्मल करने का उपाय बताए चारों ओर राम कैसे दिखाई पड़े पूछा है तुमने कि चारों राम कैसे दिखाई पड़े राम की कोई धारणा मत रखना मन में कि खड़े हैं राम ऐसी कल्पना लेके चली तो जल्दी ही दिखाई पड़ने लगेंगे मगर वो झूठे राम राम से धनुरधानी राम मत समझना जब भी मैं राम शब्द का उपयोग कर रहा हूं तो परमात्मा के लिए उपयोग कर रहा हूं दशरथ के बेटे राम के लिए नहीं क्योंकि दशरथ के बेटे राम की तस्वीर अगर तुम्हारे मन में बैठ गई तो तुम्हारी कल्पना उस तस्वीर में रंग भरने लगेगी राम दशरथ के बेटे राम से पुराना शब्द है इसलिए तो राम का नाम दिया गया था वो राम की एक अभिव्यक्ति जैसे कृष्ण भी राम की एक अभिव्यक्ति जैसे क्राइस्ट भी राम की एक अभिव्यक्ति तो पहला तो काम ये तुम्हारे साफ हो जाना चाहिए कि राम से मेरा मतलब सिर्फ परमात्मा का अल्लाह से राम प्यारा शब्द है मगर राम को धनुष धनुष्वाण इत्यादि लेके खड़ा मत कर देना थक गए होंगे काफी दिन हो गए खड़े खड़े से कहो कि मान रखो आप विश्राम में जाओ कोई रूप मत देना राम को रूप दिया कि चूक हो गई रूप दिया कि खेल मन का शुरू हो जाता है आकार दिया कि तुम भटके राम को निराकार रहने देना पहली बात, अगर सब जगह राम को देखना हो तो निराकार रहने देना अगर आकार दिया तो फिर आकार में ही देख सकोगे सब जगह ना देख सकोगे इसलिए जिसने धनुर्धारी राम को ही राम मान लिया वो कृष्ण के विपरीत हो जाता है वो फिर कृष्ण को नहीं मानता क्योंकि उसने तो एक रूप पकड़ लिया अब ये कृष्ण तो बिल्कुल दूसरा रूप है यहां तो बांसुरी है धनुष नहीं है फिर वो क्राइस्ट को कैसे माने ये तो और भी दूर की बात हो गई फिर वो मोहम्मद को कैसे माने ये तो फासला और लंबा होने लगा फिर वो जकड़ गया फिर उसमें एक धारणा राम की बना ली फिर उसी धारणा में आबद्ध हो गया वो धारणा उसका काराग्रह हो गई उसकी जंजीर हो गई पहली बात अगर राम को सब जगह देखना हो तो कोई रूप मत देना रंग मत देना नहीं तो वृक्ष में कैसे देखोगे वृक्ष बिचारा मजबूर है धनुष्मान उठा नहीं सकता मोर नाचेगा कैसे देखोगे अब नाचे कि धनुष्मान उठाए तो तुम मुश्किल में पड़ गए और जिस राम ने धनुष्मान उठाया था वो कब के तुरोहित हो चुके अब तो तुम्हें मंदिर में ही मिलेंगे वो पत्थर की मूर्ति में मिलेंगे इसलिए पत्थर की मूर्ति इतनी महत्वपूर्ण हो जाती तुमने रूप तय कर लिया उस रूप से मिलने वाली चीज तो पत्थर की मूर्ति ही हो सकती क्योंकि मूर्ति भी तुम्हारी बनाई हुई है और रूप भी तुम्हारा बनाया हुआ है तुम झूठे राम की धारणा में बंधे सब धारणाएं झूठी निर्धारणा में राम का अनुभव होता तुम्हारा प्रश्न है आंख को निर्मल करने का उपाय बताए चारों ओर राम कैसे दिखाई पड़े तो पहला तो निराकार का भाव करो निराकार का भाव करते ही चारों ओर है ही राम दिखाई पड़ने का सवाल नहीं वही है उसके अतिरिक्त कोई और नहीं सारे आकार उसके निराकार का मतलब होता है सारे आकार उसके सारी आकृतियां उसकी तुम भी वही हो से सब भी वही मगर ये भी सिद्धांत रहे तो किसी काम का नहीं अनुभव बनना चाहिए और अनुभव के लिए आंख निश्चित साफ करनी जरूरी सरल उपाय है आंख को साफ कर लेने का प्रेम से भरे हुए आंसू रो रोने से प्यारी और कोई प्रक्रिया नहीं दुख से मत रोना दुख से जो रोता है उसने तो रोने की महिमा जानी ही नहीं आनंद से रोना आनंद अश्रु आंख स्वच्छ होने लगती है आनंद के अश्रुओं से बाहर की आंख शुद्ध नहीं होती भीतर की आंख भी शुद्ध हो जाती दृष्टि निर्मल हो जाती नहीं तो परमात्मा सामने खड़ा रहता है और हमें दिखाई नहीं पड़ता हमारी आंखों पे इतनी धूल जमी यह कौन सा मुकाम है ए जू वे सामने हैं और नजर बेकरार है परमात्मा सामने खड़ा और हम तलाश रहे और नजर बेकरार है और हम पूछ रहे हैं कहा है? अक्सर तो ऐसा हुआ है तुमने परमात्मा से ही पूछा है कि कहा है और किससे पूछोगे बताने वाला भी वही है कहा खोजोगे उसे? खोजने वाला भी वही है आख तो निर्मल निश्चित होनी चाहिए प्रश्न महत्वपूर्ण है रोना सीखो रोना बड़ी कला है सभी को नहीं आता पुरुष तो बिल्कुल भूल गए उन्हें तो याद ही नहीं रही उन्होंने तो रोने की पूरी प्रक्रिया का दमन कर दिया उनकी आंखें तो जड़ हो गई पथरीली हो गई उनकी आंखों से रौनक भी चली गई उनकी आंखें आंधी हो गई उनकी आंखें अहंकार से भर गई अहंकार से भरने के लिए उन्होंने आंसुओं से अपनी आंखों को वंचित कर लिया क्योंकि अगर आंसू बहते रहे तो अहंकार बह जाएगा इसलिए हम हर बच्चे को सिखाते हैं कि तू मर्द है, रोना मत रोने का काम स्त्रियां करती तू कोई लड़की नहीं याद कर, हम छोटे से छोटे बच्चे में जहर भरने लगे अहंकार का हम उससे ये कह रहे हैं कि मर्द कुछ खास बात है स्त्रियां ठीक हैं रोती रहें इनका क्या मूल्य इनकी कौन गिनती रोने दो रोना है तुम अच्छे ये उलझी रहे काम में अपने लेकिन तुम तुम्हारे ऊपर जिंदगी के बड़े काम रोना मत तुम्हें जिंदगी में लड़ाई लेनी संघर्ष लेना स्पर्धा करनी रोने से कहीं चलेगा ऐसे बीच बाजार में खड़े होकर रोने लगोगे तो भद्द हो जाएगी हारो तो भी हंसना टूटो तो भी हंसना मरो तो भी हंसना रोना मत यही मर्द का लक्षण टूट जाओ पर झुकना मत और रोना तो कैसे शोभा देगा अहंकारी को अहंकार के बड़े विपरीत रोना पुरुष को हमने अहंकार सिखाया है और उसका परिणाम ये हुआ है कि पुरुष की एक क्षमता ही खो गई वो रोई नहीं पाता और तुम ये जान के चपित होोगे कि प्रकृति ने कुछ भेद नहीं किया है स्त्री की आंख के पीछे उतनी ही आंसू की थैलियां हैं जितनी पुरुष की आंख के पीछे दोनों में बराबर आंसू की क्षमता है इसलिए प्रकृति ने पुरुष को नहीं रोना है ऐसा कोई नियम नहीं दिया अगर ऐसा नियम दिया होता तो पुरुष के पीछे आंसू की ग्रंथिया ही ना होती स्त्रियों को ही आंसू की ग्रंथि दी होती जो चीज जिसको देनी उसको दी होती जैसे पुरुष को बच्चे पैदा नहीं होने तो उसको गर्व नहीं दिया स्त्री को गर्व दिया है, लेकिन पुरुष की की की उतनी ही हैं जितनी इस्त्री की आँख। इसलिए प्रकृति ने चाहा था कि दोनों रोए रौन, दोनों रोने की कला सीखे तो पुरुष तो बड़ी मुश्किल में पड़ गया मनस्वीत कहते हैं कि मनुष्य में पुरुषों की पीड़ा कि बहुत कारणों में एक बुनियादी कारण उनका न रोना भी रोई नहीं सकते तो हल्के नहीं हो पाते तुमने कभी देखा है तुम रो लिए हो हल्के हो गए कोई भार बह जाता है दुनिया में दुग्ने पुरुष पागल होते हैं स्त्रियों की बजाय क्योंकि स्त्रियां रो लेती और फुटकर फुटकर पागल हो लेती जरा सी बात हुई चिल्लाई नाराज होली रोली पुरुष थोक पागल होता है इकट्ठा करता जाता है इकट्ठा करता जाता है इकट्ठा करता जाता फिर एक घड़ी आती जहां संभालना मुश्किल हो जाता दुगने पुरुष पागल होते और दुगने पुरुष ही आत्महत्या भी करते हालांकि स्त्रियां धमकी बहुत देती मगर करती नहीं स्त्री कहती है कि हम मर जाएंगे ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे नहीं। कभी-कभी नींद की भी ले लेती, तो लेती तो हिसाब से कि कहीं मरी ना जाए स्त्रियों में इतना पागलपन इकट्ठा नहीं हो पाता उनके रोने के कारण लेकिन पुरुष आत्महत्या कर लेते और आत्महत्या से भी बड़ी भयंकर बात पुरुष की यह कि पुरुष पूरे जीवन हत्या के आयोजन करने में लगा रहता है इसलिए इतने युद्ध होते हैं दुनिया में युद्ध चलते ही रहते कोई भी बहाना मिल जाए पुरुष को लड़ने का वो चूकता नहीं बस मौका मिल जाए मारने का कोई आड़ मिल जाए हत्या की कि वो हत्या करने में लग जाता है और बड़े ऊंचे ऊंचे नाम देता है राष्ट्र के लिए मातृभूमि के लिए धर्म के लिए हिंदू धर्म के लिए इस्लाम के लिए बड़े ऊंचे ऊंचे शब्द देता मामला कुल इतना ही है कि मारना मारना है तो ऐसे मारो कि मारने के लिए कम से कम सच्चाई तो रहेगी कि हमारा दिल नहीं मान रहा है अब अब हम किसी को मारेंगे लेकिन मारना एकदम सीधा सीधा मानने लोगो एकदम तो झंझट होती तो पहले वो झंडा ऊंचा रहे हमारा या कुछ और उपाय करता है सारे जहा से अच्छा हिंदुस्तान हमारा तुम पागल हो गए हो यही भ्रांति सभी को है कोई बहाना खोजो अच्छे अच्छे बहाने खोज लो मगर मतलब पीछे एक मतलब साफ मारना है क्योंकि अगर पुरुष न मारे दूसरे को तो फिर उसे आत्महत्या की सूचती ख्याल करना दूसरे को मारना और अपने को मारने में बुनियादी फर्क नहीं है ये एक ही ऊर्जा के दो पहलू अगर दूसरे को मारने का मौका मिल जाए तो आदमी अपने को नहीं मारता और अगर दूसरे को मारने का मौका मिले ही ना मिले ही ना मिले ही ना तो जो दूसरे को मारने की प्रक्रिया थी वो अपने पर ही लौट आती आदमी आत्महता हो जाता इसलिए तुम जान के चकित हो कि जब भी दुनिया में बड़ा युद्ध होता है आत्महत्याओं की संख्या एकदम से गिर जाती जब पहले महायुद्ध में आत्महत्याओं की संख्या एकदम से गिर गई तो मनोवैज्ञानिक भरोसे नहीं कर सके कि युद्ध से इसका क्या संबंध क्यों ऐसा हुआ और दूसरे महायुद्ध में तो फिर और भी जोर से गिरी तुम और भी चकित होगे गए जानके कि जब युद्ध चलता है तो कम लोग पागल होते कम डां पड़ते कम हत्याएं होती कम अपराध होते जरूरत ही नहीं है और अपराध करने की युद्ध इतना बड़ा अपराध हो रहा है और इतनी से हो रहा है हत्याएं इतनी खुली चल रही अब अलग अलग निजी निजी आयोजन क्या करना राष्ट्रीय आयोजन हो रहे हैं बड़े पैमाने पर काम चल रहा है तो छोटे मोटे काम क्या करने समूह काटे जा रहे हैं देश के देश बर्बाद किए जा रहे हैं तो अबिक के दुख के आदमी को क्या मारना ये दुनिया का एक बड़ा महत्वपूर्ण राज जिसे हिंदुस्तान 1947 के पहले हिंदू मुसलमान लड़ते थे तो हिंदू आपस में नहीं लड़ते थे लड़ने का जब मजा मुसलमान से मिल गया तो आपस में क्या लड़ना मुसलमान आपस में नहीं लड़ते थे फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान बटे अब वो मजा तो गया तो हिंदू हिंदू से लड़ने लगे मुसलमान मुसलमान से लड़ने लगे तुमने तो देखा बांग्लादेश और पाकिस्तान आपस में लड़ ली मुसलमान मुसलमान से लड़ गए भयंकर हत्या हुई और हिंदू छोटी छोटी बात में लड़ते ये जिला महाराष्ट्र में रहे कि कर्नाटक लड़ो छोरे भोंग दो हिंदी राष्ट्रभाषा हो कि ना हो छोरे भोंग दो छुरा भों कोई भी बहाना लो भाषा इत्यादि सब गौन बातें दक्षिण उत्तर का झगड़ा भाषा भाषा का झगड़ा जैसे जैसे बड़े झगड़े मिटते जाते हैं छोटे छोटे झगड़े फैलते जाते हैं लेकिन मात्रा आदमी के उपद्रव की उतनी ही रहती टोटल सम टोटल वो जो पूरा जोड़ है वो उतना का उतना रहता है बड़ा झगड़ा खड़ा हो जाए छोटे झगड़े एकदम बंद हो जाते तुमने तो देखा चीन ने हमला किया फिर गुजराती और मराठी का कोई झगड़ा नहीं खत्म जब चीन से ही झगड़ा हो रहा तब अपने आदमियों को आसपास क्या मारना हिंदुस्तान पाकिस्तान का झगड़ा हो जाए तो पाकिस्तान इकट्ठा हो जाता है नहीं हो झगड़ा तो पाकिस्तान में भीतर झगड़े शुरू हो जाते आदमी आदमी से लड़ने को उत्सुक है कहीं भी लड़ाई चलनी ही चाहिए और इस सारी लड़ाई के पीछे एक बुनियादी कारण है कि हमने पुरुष को अहंकार सिखाया है और उसकी आंखों से हमने आंसू छीन लिए आंसू विनम्र करते और आंसू पवित्र करते आंसू हल्का करते रो रोने की कला सीखो कभी कभी अकारण रो रोने के मजे के लिए ही रो कभी शांत बैठ जाओ और आने दो आंसूओं को तुम सोचोगे ऐसे कैसे आ जाएंगे कोई कारण तो चाहिए ऐसे कैसे आ जाएंगे मैं तुमसे कहता हूं तुम जरा प्रतीक्षा तो करो किसी दिन बैठ के तुम चकित होोगे आते क्योंकि कारण तो जिंदगी भर रहे तुम आंसू रोक के बैठे कारण तो कितने आए और चले गए तुम नहीं रोए और हर बार आंसू भरे थे और निकलना चाहते थे उनकी बांध तुमने बांध दिए बांध को टूटने दो बैठो और रो सुंदर को देखो परमात्मा की ओर रो संगीत को सुनो परमात्मा की ओर रो आह्लाद में रो रो और नाचो नट तुम्हारे शरीर को पवित्र कर जाएगा आंसू तुम्हारे आंखों को पवित्र कर जाएंगे लेकिन लोग बड़े उल्टे करते रहे जब हंसने हंसाने के दिन थे हम आज पहर रोते ही रहे, अब आठ पहया रोने का हम अस्क बहाना भूल गए इस दौरे तलातुम में वामिक वामिकतने ही सफी ने खे डाले और अपनी शिक्षता किश्ती को मौजों से बचाना भूल गए लोग यहाँ दूसरों को बचाने में लगे रहते हैं खुद डूब जाते न मालूम कितनों की नावें बचा लेते और ये भूल ही जाते हैं कि अपनी किश्ती से होती जा रही टूटती जा रही डूबी अब डूबी तब डूबी यहाँ लोग दूसरों को सलाह देते और अपनी ही सलाह अपने काम में नहीं लाते जब हंसने हंसाने के दिन थे हम आठ पैर रोते ही रहे अब वक्त जो आया रोने का हम अस्क बहाना भूल गए तुम पूछते हो आंख को निर्मल करने का उपाय तुम्हें खुद ही ख्याल आ जाना चाहिए था उपाय तो आंख के साथ जोड़ा है आंसू मगर शायद आंसू की प्रक्रिया भूल गई होगी जिंदगी सख्त कर गई होगी पथरीला कर गई होगी हृदय को सुखा गई होगी रसधार नहीं बहती होगी उस रसधार को उमगाओ फिर से बहने दो आंसू को आने दो आंखों को गीली होने दो आंखें गीली होंगी तो हृदय भी गीला होगा और गीला हृदय परमात्मा के निकट हो जाता है सूखा हृदय दूर हो जाता है भक्त ऐसे ही नहीं रोए समझ लिया था उन्होंने कि रोना भजन की गहरी से गहरी प्रक्रिया है भाव जब भीग जाते शब्द क्या कहेंगे जो आंसू कह सकते और तुमने ख्याल किया है जब भी भाव अतिरेक होता है तो आंसू जरूर आते फिर चाहे भाव दुख का हो चाहे सुख का हो आनंद का हो कोई भी भाव हो जब भी भाव अतिरेक में हो जाता है जब उसकी बाढ़ आती तो आंसू उससे बहता है संगीत को सुनो और रो सूर्यास्त को देखो और बहने दो आंसुओं को इस अपूर्व जगत को अनुभव करो ये हमारे होने का विस्मय होना कितना विस्मयपूर्ण हमारे होने की कोई आवश्यकता नहीं कोई अनिवार्यता नहीं है हमारे बिना दुनिया बड़े मजे में होती कोई अड़चन न आती ये हमारा होना इतना बड़ा चमत्कार है इस चमत्कार को नहीं देखते और क्षुद्र चमत्कारों की तलाश में रहते हो मदारियों की तलाश में रहते हो किसी ने हाथ राख निकाल दी आह इतना बड़ा चमत्कार हुआ है कि तुम हो चैतन्य है प्रेम है जीवन है जो नहीं होना चाहिए था कोई कारण है जिसके होने का है तुमने कमाया नहीं अर्जित नहीं किया है ये तुम्हारा हक नहीं ये तुम्हें भेंट मिली ये प्रसाद अनुग्रह, इस अनुग्रह में रो जवानी के नगमे हवाओं ने गाए, मगर तुम न आए, महकने लगे मेरी जुल्फों के साए मगर तुम न आए सुनू अपनी सांसों में आहट तुम्हारी कहाँ जा छुपी मुस्कुराहट तुम्हारी खड़ी हूँ मैं पलकों की चिलमन उठाए मगर तुम न आए एक तीस दिल की सदा बन गई है नजर हार कर इंतजा बन गई है उम्मीदों के लाखों दिए झिलमिलाए मगर तुम न आए कभी ले लिया सामे गम का सहारा कभी रो दिए नाम लेकर तुम्हारा कभी हमने राहों में सजदे बिछाए मगर तुम ना आए रो रोना सजदा है कभी रो दिए नाम लेकर तुम्हारा कभी हमने राहों में सजदे बिछाए मगर तुम ना आए रो विरह रो परमात्मा नहीं मिला है अब तक इसलिए रो और फिर जब मिल जाए तो इसलिए रोना कि परमात्मा मिल गया है रोना दोनों समय काम आता है जब नहीं मिला तब भी और जब मिल जाता तब भी डरो मत भयभीत न हो क्योंकि मनुष्य जी रहा है बुद्धि से और बुद्धि के आंखों की पकड़ में आंसू नहीं आते आंसू दूसरे ही जगत से, से आते हैं उनका बुद्धि से कुछ संबंध नहीं आंसू हृदय से आते हैं इसलिए तुम रोओगे तो दूसरे समझेंगे दुख में हो पीड़ा में हो समझाएंगे सांत्वना देंगे उनसे कहना कि तुम दुख के कारण नहीं रो रहे हो क्योंकि परमात्मा का विरह भी बड़ा आनंदपूर्ण धन्यभागी है वे जो उसके विरह में जलते क्योंकि उन्हीं का मिलन भी होगा उसकी याद में बिताई गई घड़िया कीमती घड़िया उसके इंतजार में बिताए पल बहुमूल्य कट तो गई है कट तो गई है हिजर की रात कैसे कटी यह और है बात यू आए वे रात धले जैसे जल में जोत जले आंख जिन्हें टपका न सकी शहरों में वह अश्व धले विरह की रात भी कट जाती ऐसे कटी कहना मुश्किल है शब्दों में नहीं कहा जा सकता सिर्फ आंसुओं में ही गीत उतरते और विरह में जो रोया है जितना रोया है उतने ही मिलन को करीब बुला लिया है तुम अगर समग्र भाव से रो सको तो इसी क्षण भी मिलन हो सकता है परमात्मा दूर नहीं सामने ही खड़ा है मगर आंखें धूल से भरी अगर रो सको तो उससे सुंदर फिर कुछ और नहीं वही तुम्हारी उपासना अगर न रो सको तो फिर कुछ और उपाय खोजने पड़ेंगे। रोना प्रेम की विधि भक्ति की विधि अगर रोना न बन सके तो फिर ध्यान करना होगा ध्यान भक्ति सुन विधि प्रेम रिक्त विधि उसका नंबर दो है स्थान प्रेम से जो वंचित ही हो गए इस तरह वंचित हो गए वो ने कुछ उपाय नहीं सूचता उनके लिए ध्यान भी थी लेकिन अभी जिनका हृदय प्रेम से भरा है उन्हें ध्यान की चिंता छोड़ देनी चाहिए मग्न हो कोई अवसर न चुको मग्न होने का और हजार अवसर आते हैं रोज अवसर आते ही रहते हैं। तो जरा पहचान आ जानी चाहिए फूल खिला बगिया में नाचो गाओ रो पत्थरों में फूल खिल रहे चमत्कार हो रहा है उसकी बूंद सरकने लगी घास की पत्ती पर और पूरा सूरज उसमें चमक आया किरने किरने फूट गई इंद्रधनुष रच गया उसके आसपास नाचो गाओ, रो तलाशोगे तो हर घड़ी कुछ न कुछ पालोगे प्रकृति परमात्मा से भरी है लबालब भरी है सागर के गर्जन को सुनो उसके गर्जन के साथ आत्मसात हो जाओ जल्दी ही बादल आते होंगे बिजलियां चमकेंगी आकाश बादलों से भरेगा तुम भी उन बादलों के साथ आकाश में तेरो, तेरो। जरा संबंध जोड़ने लगो अपना परमात्मा के रहस्य में लोग से यही उसका मंदिर है और यहां बहुत बार हंसी भी आएगी रोना भी आएगा और ऐसी घड़ियां भी आएंगी जब आंसू भी बहेंगे और हंसी भी साथ होगी खिलखिलाहट भी फूटेगी और आंख आंसू भी झरते होंगे और जब हंसी और रोना सांस घटते तो बड़ी रहस्यपूर्ण प्रतिति होती बड़ी भाव की दशा आ जाती ध्यान का विश्वव्यापी प्रचार व प्रसार अत्यंत जरूरी हो गया है क्या सन्यास का प्रचार भी उतना ही आवश्यक है चिनमें ध्यान का प्रचार और प्रसार नहीं करना होता प्रचार और प्रसार से ही तो सारी बातें झूठी हो गई लोग तोते हो गए ध्यान का तो सिर्फ आचार करना होता है प्रचार और प्रसार तो आचार के पीछे छाया की तरह चलते मैं तुमसे ये नहीं कहता हूं कि तुम जाओ और ध्यान का प्रचार करो मैं तुमसे कहता हूं जाओ और ध्यान को जियो जोर जीने पर उस जीने में जो तुम्हें मिलेगा जो गंध तुमसे उठेगी वही अगर प्रचार बन जाए तो बन जाए लेकिन चेष्टा से कोई प्रचार नहीं करना है नहीं तो अक्सर यह हो जाता है कि लोग भूल ही जाते हैं कि ध्यान करना है ध्यान का प्रचार करने में मजा लेने लगते असल में प्रचार करना इतना सस्ता और सरल है ध्यान करना कठिन मालूम होता है ये भूल ही जाते हैं कि अपना ध्यान हुआ या नहीं हुआ दूसरे को ज्ञान देने का मजा ऐसा है क्योंकि ज्ञान देने में तुम्हारे अहंकार की बड़ी तृप्ति होती है कि देखो मैं ज्ञानी और तुम अज्ञानी जब भी तुम किसी को ज्ञान देते हो तुम ज्ञानी और वो अज्ञानी तो लोग ध्यान के प्रचार में लग जाते हैं ध्यान के व्यवहार में नहीं ये खतरा बहुत बार हो गया है कितने ईसाई मिशनरी है दुनिया में दस लाख ईसाई पादरी है सारी दुनिया में ये भूल ही गए कि इनको क्राइस्ट होना है ये क्राइस्ट के प्रचार में ही लगे ये भूल ही गए कि क्राइस्ट को भीतर बुलाना है फुर्सत कहा समय कहा प्रचार से बचे तब फिर प्रचार के बड़े बड़े आयोजन किए जाते फिर प्रचार का शास्त्र निर्मित करना होता मुझे एक बार निमंत्रण मिला एक ईसाई कॉलेज में जहां वे पादरियों को निष्णात करते जहां वे पादरी पुरोहित तैयार करते उन्होंने मुझे घूम कर दिखाया मैं देख के दंग हुआ वहां वो हर चीज सिखाते हैं छोटे से छोटी चीज सिखाते हैं पाश्चात ढंग तो हर चीज के विस्तार में जाता है हर चीज को कुशल बनाना तो मैंने एक कमरे में देखा कि पादरियों को सिखाया जा रहा है कि जब वो बाइबल का इस वचन को पढ़े तो किस शब्द पर ज्यादा जोर देना किस पे कम जोर देना किस शब्द को जोर से बोलना किसको धीरे बोलना हाथ कब उठाना मुद्रा कैसी प्रकट करनी यह भी सिखाया जा रहा है अगर जीसस के वचन को बोलते समय तुम्हारे चेहरे पर प्रकाश नहीं आता तो ही सिखाना पड़ेगा ये कि जब जीसस का यह वचन बोलो तो दिखावा करना मैंने सुना है ऐसी ही किसी कक्षा में शिक्षक समझा रहा था होने वाले पादरियों को कि जब तुम ये वचन जीसस के पढ़ो तो आल्हादित हो जाना चेहरे पे मुस्कान फैल जाए आंखें चमक उठे जब तुम ये स्वर्ग का वर्णन करो जो ईश्वर के राज्य का वर्णन जीसस ने जगह जगह स्वर्ग के राज्य का वर्णन किया जब तुम ये वर्णन करो तुम एकदम अलौकिक एक अवस्था में पहुंच जाना भाव दशा में आ जाना आंखे ऊपर चल जाएं और जब नरक का वर्णन करो एक पादरी ने खड़े होकर पूछा तब तो उसने कहा कि तब तुम्हारा साधारण चेहरा जैसा वैसे काम दे देगा कुछ करने की जरूरत नहीं यही चेहरा ठीक है प्रचार जब प्रमुख हो जाए तो फिर ये बातें महत्वपूर्ण हो जाती फिर लोगों को कैसे ईसाई बनाया जाए कैसे आर्य समाजी बनाया जाए कैसे ये बनाया जाए कैसे वे बनाया जाए लोग इसी चिंता में आतर हो जाते नहीं तुम ख्याल रखना मिशनरी मेरे लिए एक गंदा शब्द है यहां कोई मिशनरी ना बन जाए बचना जियो ध्यान को जियो ध्यान संक्रामक है अगर तुम ध्यान कर जियोगे तो तुम अचानक पाओगे कि लोग तुमसे पूछने लगे तुम्हें क्या हो गया है अगर तुम ध्यान को जियोगे तुम पाओगे कि लोगों के पास से गुजरते वक्त लोग एक क्षण गौर से तुम्हें देखते तुम्हें क्या हो गया है? तुम कुछ भिन्न मालूम होते तुम्हारे आसपास की तरंग भिन्न मालूम होती तुम किसी और लय में आबद्ध मालूम होते अगर लोग पूछे तो निवेदन कर देना प्रचार नहीं क्योंकि प्रचार में तो यह आकांक्षा होती कि दूसरों को जल्दी अपना अनुयायी बना लो किसी भी तरह समझा बुझा के लोभ भय देकर उसे अनुयायी बना लो नहीं ये कोई चेष्टा ही मत करना किसी को अनुयायी बनाने की कोई जरूरत नहीं तुम्हारा आनंद अगर उसे छू ले और वो आतर हो जाए तो अपने आनंद की विधि उसे समझा देना प्रचार नहीं है सिर्फ अपने आनंद में उसे साझीदार बना लेना कोई भी चेष्टा जानी अनजानी ऐसी ना हो तुम्हारे भीतर कि ये मेरी विचारधारा का हो जाए क्योंकि ध्यान कोई विचारधारा नहीं है ध्यान तो समस्त विचारों से मुक्ति है तुमने पूछा ध्यान का विश्वव्यापी प्रचार व प्रसार अत्यंत जरूरी हो गया क्यों तुम सोचते हो पहले आदमी को जरूरत नहीं थी आधी जरूरत हो गई ध्यान की जरूरत तो सदा से थी ध्यान की जरूरत सदा है जैसे स्वास्थ्य की जरूरत सदा से थी ध्यान है क्या आध्यात्मिक स्वास्थ्य आंतरिक स्वास्थ्य सदा से जरूरत है हर समाज हर समय अपनी सभी को समझता है बड़ी महत्वपूर्ण बड़ी महत्वपूर्ण ऐसा कोई सदी नहीं थी संकट के दिन आ गए बड़ी क्रांति हो रही मगर तुमको पता है सदा से यही भाव रहा लोगों को जरा किताबें उठा उठाकर देखो हर सदी में लोग यही सोचते हैं कि ऐसी सदी कभी नहीं आई थी बड़ा संकट बड़ी क्रांति मैंने तो सुना है कि जब अदम को और हवा को बहस से निकाला गया तो जो पहले शब्द अदम ने बोले थे वो ये कहे थे उसने कि हम एक बहुत संकटकालीन क्रांतिपूर्ण समय से गुजर रहे हैं। पहले शब्द पहले मनुष्य और तब से आदमी ये बोलता ही रहा हर घड़ी में यही बोलता रहा हर समय हर काल में यही बोलता रहा है कि बस आने वाली पीढ़ियां भी यही कहेंगी जो तुम कह रहे हो आदमी की जरूरत सदा एक है भिन्न कैसे हो सकती पौधों को पहले जल चाहिए था अब भी चाहिए आदमी को पहले भी स्वास्थ्य चाहिए था अब भी चाहिए कल भी चाहिए होगा कुछ बदल नहीं गया है आदमी की बुनियादी जरूरतें वही की वही और वही की वही रहेंगी ये भी हमारा अहंकार है कि हम अपने समय को खूब बढ़ा चढ़ा के अतिशयुक्त करके बताते और हम भूल ही जाते हैं कि ये अतिशयोगतियां सदा की गई जब हम करते हैं तो हमें याद नहीं रहती जब दूसरे करते हैं तो हमें याद रहती तब हमें लगने लगता है कि बड़ी चढ़ी बात कर रहे हैं लेकिन सभी अपने अहंकार की तरप्ती के लिए हर बात को बड़ा चढ़ा कर कहते एक मां अपने बेटे को कह रही थी क्योंकि उसके बेटे ने आकर तो उससे कहा कि मां मां देख खिड़की के बाहर एक सिंह चल रहा है उसकी ने कहा फिर अति थी मुझे दिखाई पड़ रहा है कि बिल्ली जा रही और मैं तुझसे करोड़ बार कह चुकी हूं कि अतिशोक्ति मत कर मगर तू किया था करोड़ बार। अब माताजी की शिक्षा का परिणाम सुपुत्र सिर्फ उन्हीं के पीछे चल रहे डांटा माने बहुत और कहा जा ऊपर जा और भगवान से प्रार्थना करो माफी मांग कि अब कभी अतिशोक्ति नहीं करूंगा वो बेटा ऊपर गया थोड़ी देर बाद वापिस आया माँ का मांगी क्षमा उसने कहा मैंने मांगी लेकिन भगवान ने कहा कि पहले पहल जब मैंने भी बिल्ली को देखा तो मैंने भी समझाया कि सिंह आ रहा आदमी अपनी अतिशयुक्तियां परमात्मा तक फैला देता है आदमी अपने झूठ परमात्मा तक फैला देता है तुम इसकी चिंता में न पोलो ध्यान सदा से जरूरी सदा जरूरी रहेगा क्योंकि आदमी सदा चिंतित रहा है अब भी चिंतित है कुछ ऐसा नहीं कि अब का आदमी कुछ ज्यादा चिंतित हो गया है ये सब भ्रांतियां है इतनी ही चिंता थी चिंता के कारण बदल गए आज से हजार साल पहले निश्चित ही कोई आदमी रात में ये नहीं सोता चिंतित होके एक फियत गाड़ी खरीदनी कैसी चिंता करता फियत गाड़ी होती नहीं थी तो हमको लगता है कि आदमी निश्चिंत सोता हो क्योंकि फीत गाड़ी की चिंता नहीं मगर छकड़ा गाड़ी क्या फर्क पड़ता है छकड़ा गाड़ी होनी चाहिए एक घोड़ा होना चाहिए मेरे पास शानदार तुम सोच रहे हो कि एक इम्पाला गाड़ी हो वो आदमी सोचता था कि घोड़ा हो रात उतनी ही चिंता घोड़े से हो जाती थी जितनी इम्पाला गाड़ी से होती कोई फर्क नहीं पड़ता तुम सोचते हो गरीब अमीर की चिंता में कुछ फर्क होते है? कोई फर्क नहीं होते चिंता वही होती चिंता के आधार अलग अलग होते चिंता के कारण अलग अलग होते चिंता वही होती सब सदियों में आदमी चिंतित रहा है क्योंकि जब तक ध्यान न फल जाए तब तक चिंता चलती ही रहती ध्यान फले तो चिंता जाती फिर घोड़े गए छकड़ा गाड़ी गई सब गया ध्यान गए तो सारी ध्यान आया तो सारी चिंताएं गई अमीर ध्यान करे तो चिंताएं चली जाती हैं गरीब ध्यान करे तो चिंताएं चली जाती ध्यान चिंता मुक्ति है, क्योंकि विचार मुक्ति है, क्योंकि मन मुक्ति है। ध्यान का विश्वव्यापी प्रचार व प्रसार अत्यंत जरूरी हो गया है जिनमें तुम खतरनाक बात पूछ रहे तुम ये कह रहे हो कि करना पड़ेगा अत्यंत जरूरी हो गया लोगों को बदल के रखना पड़ेगा यही चलता रहा है इस दुनिया में जब इस्लाम आया तो मुसलमानों ने कहा कि दुनिया को मुसलमान बना के रखना पड़ेगा इससे कम में काम नहीं चलेगा ख्याल रखना उनकी भी बड़ी अच्छी आकांक्षा थी क्योंकि इस्लाम के बिना उद्धार कहां अज्ञानी भटक रहे कोई हिंदू है कोई ईसाई है कोई यहूदी है इन अज्ञानियों को सबको रास्ते पर लाना जरा उनकी करुणा तो देखो फिर अगर ये रास्ते पर अज्ञानी अपने आप नहीं आते तो भी लाना तो है ही तो फिर तलवार से भी लाना पड़े तो लाना उनकी दया तो देखो तलवार तक उठाई अज्ञानियों को ज्ञान के रास्ते पे लाने के लिए अगर जिंदा ना आओ तो मुर्दा मगर लाना तो है जरा उनकी अनुकंपा का तो ख्याल करो ला ही रहना अच्छी अच्छी बातों के पीछे बड़े खतरनाक इरादे छिप जाते हैं इस्लाम अच्छा सुंदर भाव है मगर तलवार उठाई इस्लाम का अर्थ होता है शांति शब्द का अर्थ होता है शांति और तलवार उठाई शांति में से आदमी ऐसा आदमूत है ध्यान में से तलवार उठा सकता है जब शांति में सो उठा ली करवा के रहना है ध्यान जिंदा करो तो जिंदा मुर्दा करो तो मुर्दा लेकिन ध्यान तो करवा के रहेंगे जिंदा की मुर्दा लेकिन बदलाहट तो करवा नहीं ईसाई भी इसी चिंता में लगे कि सारी दुनिया को ईसाई बना देना है क्योंकि जो ईसाई नहीं होगा वो नरक जाएगा उनका प्रेम तो देखो जरा उनका प्रेम परखो क्योंकि जो ईसाई नहीं वो नर्क जाएगा स्वर्ग भेजने का एक ही उपाय है ईसा एक ही दरवाजा है तो जबरदस्ती भी लेकिन भेजना तो पड़ेगा तुम कितने चिल्लाओ कि मुझे नहीं जाना स्वर्ग वो कहते हम भेजेंगे अनिवार्य हो गया है सभी को जाना पड़ेगा और जब स्वर्ग भी अनिवार्य हो जाता है तो नरक हो जाता है अनिवार्यता में नरक है स्वतंत्रता में स्वर्ग है इस भाषा में मत सोचो कि अत्यंत जरूरी हो गया क्योंकि खतरा पैदा होता इससे भीतर तुम्हारी ये भाव उठता जब अत्यंत जरूरी हो गया अब सब दांव पे लगा दो अब आदमी को ध्यान करवा के रहेंगे मैं एक संस्कृत विद्यालय में कुछ दिन अध्यापक था जब पहले पहल वहां गया संस्कृत विद्यालय था पुराने ढर्रे का सब हिसाब था वहां और संस्कृत पढ़ने कोई जाता तो है नहीं आजकल तो सभी विद्यार्थी स्कॉलरशिप पर थे स्कॉलरशिप की वजह से संस्कृत पढ़ने आए थे नहीं तो कौन संस्कृत पढ़ता किस लिए पढ़ेगा इसी बहाने आ गए थे कि सौ पे महीने स्कॉलरशिप मिलती थी तो भर्ती हो गए थे। और जब स्कॉलरशिप मिलती हो तो फिर उनसे जो करवाना हो सो करवाओ नहीं तो स्कॉलरशिप कट जाए तो उनको तीन बजे रात उठना पड़ता था पुराना व्यवस्था गुरुकुल स्मान करो प्रार्थना करो पूजा करो तीन बजे रात सर्दी के दिन जब मैं पहुंचा खुद प्रिंसिपल सोए रहते क्योंकि वो कोई स्कॉलरशिप वाले विद्यार्थी तो थे न प्रोफेसर सब सोए रहते मैं सिर्फ ये देखने के लिए उठा कि इन विद्यार्थियों पर क्या गुजर रही वो सब माँ बहन की गाली दे रहे हैं। प्रिंसिपल से लेकर परमात्मा तक को क्योंकि जब प्रार्थना अनिवार्य हो जाए और तीन बजे उठ के स्नान करना पड़े तो कोई आसान मामला है और मैं नया नया था मुझे वो पहचानते नहीं थे एक ही दिन पहले आया था तो मैं सब कुएं पे बैठ कर जहाँ स्नान कर रहे थे संस्कृत कॉलेज तो वहां कुएं पे स्नान करना पड़े पानी डालते जा रहा है और गाली देते जा रहे है मैंने सब सुना मैं बहुत प्रसन्न हुआ बिल्कुल तो ठीक हो मैंने प्रिंसिपल को कहा कि आप इन विद्यार्थियों को परमात्मा का दुश्मन बना रहे हैं ये फिर एक दफा इस कॉलेज से छूटे कि फिर भूल के परमात्मा का नाम नहीं लेंगे ये गालियां बकते परमात्मा को ये जबरदस्ती है पर उन्होंने कहा कि प्रार्थना तो सिखानी ही पड़ेगी प्रार्थना तो अच्छी चीज मैंने कहा आप कहां थे तीन बजे कहने लगे मैं जरा उम्र भी मेरी हुई और फिर काम में भी देर लग जाती रात में मैं तीन बजे उठूं जरा मुश्किल है और कोई वहां नहीं था प्रार्थना इन्हीं बिचारे गरीब विद्यार्थियों के लिए सब गरीब विद्यार्थी स्कॉलरशिप पर आए इन्हीं के लिए जरूरी नहीं उन्होंने कहा कि आप ऐसा कह रहे हैं अधिक लोग तो स्वेच्छे से करते हैं तो आप ऐसा करें आज नोटिस बोर्ड में, में लिख देता हूँ कि कल सुबह जिनको स्वेच्छा से करना हो वो आए और जिनको स्वेच्छा से न करना हो वो न आए मैंने लिख दिया बोर्ड एक भी विद्यार्थी नहीं आया मैं और प्रिंसिपल दोनों मैंने कहा कहिए जनाब कहा गए विद्यार्थी चीजें थोपी गई है संसार पर और जिनमें थोपी जरूरी नहीं है कि उन्होंने बुरे कारणों से थोपी कारण अच्छे भी हो सकते हैं मगर थोपना ही बुरा है तो ना तो कोई प्रसार करना है ना कोई प्रचार करना है सिर्फ जीना है ध्यान को उस जीने से किसी को सुगंध मिले कोई चल पड़े तुम्हारे साथ चल पड़े मगर ये गौण हो ये परोक्ष हो और पूछा है क्या सन्यास का प्रचार भी उतना ही आवश्यक आवश्यक किसी चीज का प्रचार नहीं प्रचार अच्छी बात ही नहीं संयास का कैसे प्रचार करोगे यही तो हुआ अभी पहला जो मैंने प्रश्न का उत्तर दिया जो सज्जन कहे कि मैं साधु हो गया प्रचार में हो गए होंगे प्रचार में आदमी कुछ का कुछ हो जाता है आदमी प्रचार से जीता है रोज रोज दोहराते रहो कोई बात लोगों को लगने लगती है उप करना जरूरी तुम रोज अखबार में पढ़ते हो नया टूथपेस्ट आ गया बाजार पढ़ते रहते पढ़ते रहते पहली दफा पढ़ते तुमको कुछ खास ध्यान नहीं आता निकल गए पढ़ लिया फिर दूसरी दफा फिर तीसरी दफा जब दो महीने के बाद तुम पहुंचते हो दुकान पे तो, तो, तो पेस्ट खरीदने तुम्हें अचानक वही नाम याद आता जो दो महीने से बार बार तुम पे दौर आया जा रहा है रेडियो से भी बिना का अखबार में भी बिना का बाजार में भी बिना का सुंदरियां खड़ियों जिनके चेहरों से बिना का की सुगंध आ रही बिना का गीत मालाएं चल रही हर तरफ बिना का तुम्हारी खोपड़ी में बिना का भर गए अब तुम कुछ भी लाख उपाय करो बस बिना के ही निकलता है दुकान तो गए कि बिना का तुम सोचते हो कि मैं अपनी स्वेच्छा से चुन रहा हूं तुम नहीं चुन रहे हो ये जबरदस्ती हो गई ये बड़ी सूक्ष्म जबरदस्ती है ऐसे ही लोग साधु भी हो जाते हैं भी हो जाते ध्यानी भी हो जाते पूजा पाठी भी हो जाते मगर ये सब झूठ है चार से नहीं तुम्हारे जीवन की ज्योति चले जो संन्यास तुम्हारे जीवन में आया है इसकी मस्ती किसी को अगर मोह ले तो ठीक बस इसकी मस्ती किसी को मोह ले तो ठीक कोई आयोजन नहीं करना है बहुत आयोजन हो चुके मनुष्य जाति के इतिहास में आदमी को अच्छा बनाने के सब असफल हो गए अब कोई आयोजन अच्छा बनाने का मत करना आदमी अच्छा है जैसा है तुम अगर और इससे बेहतर हो सकते हो तो हो जाओ बस तुम्हारे बेहतर हो जाने से ही कोई क्रांति की प्रक्रिया शुरू होती है श्रृंखला शुरू होती है एक दिए से दूसरा दिया जल जाता है दूसरे से तीसरा दिया जल जाता है और हम आशा कर सकते हैं कि अगर असली दिए जलते रहेंगे तो कभी ये पूरी पृथ्वी दीप मालिका बन सकती है मगर जोर जबरदस्ती नहीं और प्रचार जोर जबरदस्ती वो बड़ी सूक्ष्म प्रक्रिया है लोगों के ऊपर थोपने की नहीं थोपना नहीं न ध्यान न संन्यास अविर्भाव होने दो अपने आप आने दो सहज स्फूर्त जो है वही सुंदर है वही सत्य है वही शिव है आज इतना है